बंदे गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद भक्तबिंद समित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित सात श्रीनंद नंद वंदे श्री राधिका चरणोदयम गोपीजनो समयूतम बिंद छाकुहश कृपा से पति पावेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मोक पंगुंग तमह वंदे परमानंदम बृंदा हो तुलसीदे वै पिया वैकेशवश भक्तिपदी देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती जो मुदी संकर्तने कथोपदेश पत्रशो प्रकाशने भक्ति गुरभक्ति भोक्ति प्रमदा जगो सदा दोहम तेथास तीथास्पम शिव विरचिन तरण्य भीताति हम पनुत बादीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तुस्त सुवरजक्ष्यम धर्मीर्जभचसा जरण्यम मेघ दईत वधा वंदे महापुरुषते चरण यदपल्लवन खमनी छटाई विस्फुर्जित कि गुस्वशी पूर्णाग्र सगरसारूर्ति साराधि कामि कदम करो श्रीकृष्ण <coughs> चैतन्य प्रभुनतानंदेदी गदाधर शिवसि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 हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुलित भुजौ कनका बदत संकर्तनको कमलायताक्ष विश्वां दिज बरौ जुगध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 नमा गंगे तव पाद पंकज सुरा सुर दिव्यूपुक्ति मुक्ति दी न सदा नम गतरंगरमणीयजटा कलापं गौरीर विभूषी तो बाम भागम नारायण प्रियमदापहार बरानस पुपति भजवीशनाथी सजस्वनी लक्ष्मीजस्वी जय सिंहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम संसार सिंधु सिंधुत् हृदय यदि स्वाद संकर्तनामृतरसेमते मनोस्े प्रेमुध विहरने यदि चीतवीती चैतन्य चंदे कुतागम चैतन्य चंदे कुताग संसार सिंधु सिन्धु हृदय यदि सा संकर्तनामृतरसेमते मनुष्य प्रेमुध विहरने यदि चीत चैतन्य चंदचरणे कुतागम चैतन्य चंदचरणे कुतागम सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए जे अनंत देव नित्यानंदो बलोराम अनंत देव का स्वाद संपर्क को बिना जुड़े कभी भी जीवों का जिंदगी में अभाव नहीं मिटता नंगापन नहीं समाप्त तो होता अनंत देव का स्वाद संबंध किए बिना जीवों का अनंत काल से जो अभाव नंगापन ये अभाव ये नंगापन का समाप्ति कभी नहीं हो सकता नेव लेकिन अनंत का साथ बद्ध जीव जीव जिसको जीवात्मा बोला जाता है ये सब अनंत जीवात्मा एक एक रूप पकड़ के अनंत काल से घूम रहे हैं अनंत काल से फॉर इंफिनिटी पीरियड चक्कर लगा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड में ये जो भ्रमण है जीवों का चक्कर काटना ये भी समाप्त तो नहीं होगा कभी भी समाप्त तो नहीं हो सकता शंकराचार्य जी जब भी मायावाद सिद्धांतों का स्थापना किए लेकिन शंकराचार्य शंकराचार्य जी का जो लिखनी है अंतिम सिद्धांत तो है वो सब भक्त लोग विचार करे तो हैरान हो जाए कि महाराज इसमें भक्ति छोड़कर कुछ है ही नहीं मायावाद सिद्धांतों का मतलब है भगवान का स्वरूप को नहीं मानना गुरु वैष्णवों का जो नित्य स्वरूप है उसको इग्नोर करना टू उसको नहीं मानना ऐसे ही मायावाद सिद्धांतों में ये विचार आता है कि ये दुनिया जो है ये जो दिखाई पड़ता दृश्यमान जगत जो है ये कुछ नहीं ये कुछ नहीं है फाका कुछ नहीं पर ब्रह्म पर अखिलेश्वर इनके जो नित्य स्वरूप है ये स्वरूप को वो लोग मानते नहीं बोले ब्रह्म माया में फंसकर ब्रह्म वस्तु माया में फंसकर अब ऐसा प्रपंच का जो जीव सब है ये सब कष्ट भूख रहे कभी दुख कभी सुख ये नित्य कुछ नहीं है मायावाद सिद्धांत तो है लेकिन वह वास्तविक विचार शंकराचार्य जी ने स्थापन किए बार बार शंकराचार्य जी का ये सब विचार श्रोवण करे तो भक्ति छोड़कर कुछ नहीं मिल सकता ऐसे कैसे संभव है जे शंकराचार्य जी गुप्त रूप में भक्ति का ही भाव को स्थापन किए बट दे कूड नॉट रियलाइज इट वो लोग ये सब समझ में नहीं आया आप लोग पद्मपुराण में ऐसे हैं असुर लोगों को वंचित करने के लिए भगवान शंकर को भेजा गया भगवान परत्मर पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान को भेजे शंकर साक्षात शंकर जो, जो है शंकर छोड़ के कुछ नहीं शंकर ही है और शंकर को आदेश क्या देखो जो असुर लोग हैं असुरों को भक्ति नहीं देना ये बात दो दिन पहले भी एक सभा में मैं चर्चा कर रहा था महाराज असुर को अमृत पिलाओ तो क्या करें अमृत तो लेगा नहीं अमृत पिलाने का कोशिश करो तो पिएगा नहीं पिएगा नहीं और पिएगा भी उसका लिए कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अपराधी है बोले वही पित्वा खीरम बमत गरलम दुस्सहतरम सांप जो है सांप जानते हो वही वही पित्वा खीरम सांप क्या करता है वो जितना अमृत पिलाओ उसको खूब दूध पिलाओ खूब केला खिलाओ खूब खिलाओ खाएगा लेकिन वट इज द अल्टीमेट रिजल्ट उसमें अल्टीमेट क्या रिजल्ट आएगा वो तो पिएगा खीर लेकिन बमन करेगा विष इसे शास्त्रोकारों ने बताया देखो वही पित्वा खीरम बमती गरलम दुस्सहतरम मार डालेगा ऐसा ही नियम है ठाकुर जी का कोई कसूर नहीं है तमाम दुनिया में जितना अनंत जीव राशि है सबके लिए ठाकुर जी का अंतर में प्रीति है प्रेम है प्यार है सब कोई एक नजर से लेकिन वो अपना अपना तकदीर है तकदीर का खेल है घूम रहा है कष्ट मिल रहा है ठाकुर जी ने किसी को कष्ट नहीं दिया किसी को तो अपना अपना कर्म फल को भोगत रहे वेदों में भी विचार है अवश्य में भक्तव्यम कृतम कर्मम शुभा जो शुभाशुभ कर्मो तुम करोगे उसी का जो फल है वो तुमको ही भोगना पड़े जो कुछ भी तुम्हारा जिंदगी में हो रहा है वो ठाकुर जी उसका लिए जिम्मेदारी नहीं वो सब अपना अपना किए हुए कर्म का फल भोगत रहा है ठाकुर जी को दोष मान दो गीता में भगवान सुंदर बताया पापाम ना आदत् कस्य च पापम न चकृतिम विभुम अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेना मूझंती जनता बोले ठाकुर जी किसी को कुछ मुसीबत में नहीं डाल गोरंग महापुर को देखना नित्यानंद को देखना ऐसा करके हाथ पकड़े आ जा मेरा पास मेरा पास आ नहीं आएगा कहां जाएगा नरक में जाए जा नित्यानंदो ऐसा करके बैठा हुआ हमारा पास सब जीव मेरा मेरा प्यारा है सब आजा कोई आएगा नहीं सब दूसरा जगह जाएगा इसीलिए गीता में ठाकुर जी एकदम क्लियरली बता दिया देखो हमारा कोई कसूर को नहीं न आदत्त्य पापम न चै स्वकृतिम विभोम पापी भी ठाकुर जी लेने का लिए तैयार नहीं है तुम्हारा पुण्य कर्म वो तुम रखो तुम्हारा पास ये सब व्याख्या हम कर चुके हैं बहुत बार दिमाग में घुसना बहुत मुश्किल है बहुत भजन करो तो आएगा नहीं तो घूमते रहो भले महाराज पाप कर्म से पूर्ण कर्म और डेंजरस है भले कैसा बात महाराज करे हाँ प्रामाणिक बात पाप कर्म करोगे तो नरक में जाओगे बहुत कष्ट मिलेगा बहुत कष्ट मिलेगा पाप कर्म करो तो नरक में जाके उधर बहुत ट्रीटमेंट मिलेगा बहुत पनिशमेंट यहां तो जेल खाने में बहुत सारी जगह होता ही है उसके बाद सोरे छरण के बाद बहुत पनिशमेंट अगर वो पानिशमेंट का समय में जब शस्ती मिल रहा है तब आप आपका हृदय से निकल गया महाराज बास्कर और हो गया आप नहीं करेंगे आप खूब हो चुका अब नहीं करेंगे बाधा किया आप नहीं करेंगे खराब काम तब तो तब तो मन में थोड़ा चेंज होने का चांस है लेकिन अगर पुण्य पुण्यकर्म विस्तार करोगे भक्ति के बिना पुण्य पुण्यकर्म जो है नरोत्तम ठाकुर जी ने साफा बता दिया पुण्य से सुखेर धाम नालोई और तार नाम पुण्य जो है नरतम ठाकुर ठाकुर जी का पार्षद है पार्षद अपना निजी जन है भले पुण्य से सुखेद धाम ये पुण्य के द्वारा तुमको स्वर्ग में भेजा जाएगा दान पुण्य करोगे कुछ करोगे बिना मतलब ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है बिना मतलब दान पुण्य कर रहे है उसका मतलब आपका जो भावना है बहुत डेंजरस उसमें क्या होगा स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में जाओगे कितना दिन रहोगे हमारा पिताजी का स्वर्गवास हो गया अरे स्वर्ग स्वर्गवास हो गया स्वर्ग में जाके कितना दिन रहोगे हाउ लॉन्ग भले फाइव स्टार होटल में जाओ होटल ताज बंगाल आदि सब जाओ और जितना दिन तक अपना जेब में पैसा रहेगा मोटी से रकम और कार्ड रहे तो बोले कार्ड पंचिंग करके दे देंगे कोई बात नहीं आजकल का लेकिन अगर कुछ नहीं है तो धक्के मार के निकाल देंगे जब पैसा खत्म खेल खत्म पैसा आ जाओ और गीता में भगवान सापा बता दिया देखो खीने पुण्य मत्तलोक बिशंती जब तुमको स्वर्ग में भेजा जाएगा पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग में जाओगे लेकिन उसका बाद क्या हो पुण्यकर्मों का जो फल जो है वो अगर समाप्त तो हो जाए धक्के लगा ये फिर धरती में गिरोगे अब धरती में गिरोगे पुण्य कर्म किया है तो अच्छा जगह घर में जन्म होगा तो कोई धनी व्यक्ति का घर में करोड़पति पति का घर में उसमें तुम्हारा जो आदत बन जाएगा एसी डीसी में रहने का घूमने फिरने का उसमें तो कष्ट सहन नहीं होगा मुश्किल है उसमें और ज्यादा पनिशमेंट है अगर पैसा खत्म हो गया तो और डेंजरस है ध्वनी लोग को हम गिरते देखा आंखों का सामने गिरते देखा धोनी लोगों को गिरते देखा और गिरने के बाद महाराज मत पूछो क्या हालत है एक गरीब आदमी वो कुछ कुछ भी हालत से अपना गुजारा कर लेते ठीक है चलो कोई बात नहीं लेकिन एक ध्वनी आदमी ध्वनि आदमी का पतन होए तो उसका जो हालत होता है वो रोना आ जाएगा वो तो सहन नहीं होगा क्योंकि ही इज नॉट है वो अभास नहीं है वो कष्ट करने का उसका और डेंजर्स है और पुण्य पुण्यकर्म करने के बाद तुम्हारा दिल में ये पैदा नहीं होगा क्योंकि सुख भोग रहे बहुत सारे सुविधा है एक आदमी कह रहे हैं महाराज इसी जिंदगी में भगवत प्राप्ति का व्यवस्था कर दो हम बोला हम थोड़ी जादू जानता है कि तुमको भगवत प्राप्ति करने का व्यवस्था कर दे विषय से छुटकारा लेने का कोई विचार ही नहीं है नो no पॉइंट तुम भगवत भजन करने के लिए आए हो विषय से छुटकारा लेने का कोई बिचारी किसी का दिल में नहीं आठ ठीक है विषय अगर है लेकिन विषय टाच नहीं करता यह संभव है किसी का दिल में बोलो ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज अम्बरीश महाराज सब परीक्षित महाराज तमाम दुनिया का अधिसर है अम्बरीश महाराज सप्तदीप अधिपति सातों दीप का अधिपति है लेकिन उसका दिल में क्या होता है जनक महाराज अम्बरीश महाराज इतना सारे वैभव है इतना कुछ है लेकिन अपना दिल स्पर्श नहीं होता है ठाकुर जी दिया है तो ठीक है गीता प्रेस का जयदयाल गोयंका जी जो है इनका जिंदगी देखना करोड़ों करोड़ रुपया का माल। वो गीता प्रेस का स्थापन की लेकिन भिकारी का माफी रहते हैं एक, एक कुर्ता एक धोती मोटा कुछ कोई पता नहीं चलेगा कि इतना इतना ऊंचा व्यक्ति है ठाकुर जी का भजन में इतना आगे बढ़ा लेकिन कौन समझे से लच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर बाहरी दृष्टि दिश्टी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है अंतर में अनर्गल भक्ति हरे बाप रे कोई भी टाइम ऐसा खाली नहीं जाता जिसमें ठाकुर जी का सेवा भी न रह गया ऑफिस में आधा घंटा टाइम मिला जल के लिए उसी टाइम में बटके कीर्तन लिखा जितना सारे गोड़ियों समाज का जो ट्रेजर है प्रॉपर्टी है बानी वैभव है जितना सारे बानी वैभव है प्रॉपर्टी तुम्हारा प्रॉपर्टी तो रुपया पैसा सोने चांदी हमारा प्रॉपर्टी बानी वैभव हमारा और कुछ नहीं है यह संपत्ति हमको गुरुजी दिया है बस ये हो जाएगा काम तो ये भक्ति मिनोद ठाकुर से स्वच्छिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के जिंदगी में एक भी समय ऐसा नहीं कि खाली गया सेवा के बिना गया हर वगत सेवा जो भी है जो बात प्रस्तुत कर रहा था उससे थोड़ा इधर उधर गया बात विचार करते करते न आदत्त कस्य पापम न चै सुखिम विभुम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मंत जंतवा विभु परम चेतनमय जो चैतन्य वस्तु भगवान पर अखिलेश्वर तुम्हारा पाप और पुण्य लेने के लिए कोई तैयार नहीं अपना पास रखो कंप्यूटर में जैसे मेमोरी में फेडाव हो जाता है ना जानते हो कुछ काम करो तो तुरंत मेमोरी को मेमोरी में सेव करो और सेव नहीं किया तो गया कभी कुछ हो गया तो घर पर पूरा गया अब यहां जो है वो ऑटोमेटिक सेविंग होते जा रहा है तुम जो खराब कर्म तुम जो बूढ़े कर्म कर रहे हो अच्छा जो कुछ भी है इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्ट तुम्हारा हृदय में ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग होते जा रहा है और उसी का मिताबिक फल मिलेगा किसी का जिम्मेदारी नहीं है अज्ञाने नवृतम ज्ञानम तेनामुंती जंतु के नुझंती जंतु क्या कारण है जीव लोग सब इतना सारे जीव मोहित हो जाता है क्या कारण है भले कुछ कारण नहीं है अज्ञाने न अवृतम ज्ञानम तेनम उज्जंती जंत वह अज्ञाने न ज्ञानम ये जड़ जगत का कोई कोई मैजिशियन पीसी सरकार हम जो बचपन में छोटे भले बॉम्बे मेल को हवा कर दिया वो उधर अकबर में आया था वो लाइन में खड़ा होकर दिखा रहा है मैजिक सब उतर के मैजिक दिख रहा है अब वो ट्रैक से बॉम्बे मेल है उसका यात्री सब है तो उतारा आज बात में देखा बॉम्बे मेल नहीं अरे ट्रेन कहा गया चला गया तो एक जर जगत का मैजिशियन का अगर इतना पावर है तो ठाकुर जी का माया जो है उसका पावर कितना है वो सोचो ठाकुर जी का जो माया है उसका पोटेंशियल कितना है उतना पावर क्या है ये समझ लो और दिमाग खराब नहीं होगा अज्ञानी न आवृतम ज्ञानम तेन मुझ जन्त। और शंकर आचार्य जी सारे जीवों के लिए सुंदर एकदम अमृतमय बढ़ता छोड़ के गया छोड़ के गया, छोड़ के गया सुंदर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजो मूरमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति रक्षती करने गोविंद का भजन करो क्या कर रहे हो गोविंद का भजन करो बस गोविंद का भजन करने से सारी सुविधा हो जाएगा भजगोविंद भजगु मूढ़ मदेहे मूर्ख भजन करो और तुम अगर सोचा कि हम सांस्कृत व्याकरण पाठ कर लेंगे बस व्याकरण के द्वारा हमारा हो जाएगा मुक्ति अरे बोले ना व्याकरण के द्वारा कुछ नहीं होले बारा संप्राप्त सन्निहित काले जब मौत आ जाएगा तुमको व्याकरण नहीं रक्षा करेगा संस्कृत गामर नॉट गोइंग टू सेव यू योर बैंक बैलेंस नॉट गोइंग टू सेव यू बी इंटेलिजेंट थोड़ा बुद्धि लाओ दिमाग में हमको बहुत आदमी बोलते महाराज इसी जिंदगी में भगवत प्राप्ति के व्यवस्था का हम बोले भगवत प्राप्ति के हम क्या जादू टू करें तुम आओ ये बात को सुनो अपना जिंदगी में ग्रोहन करो तो देखोगे हो जाएगा नहीं तो कैसे होगा होगा नहीं साध वस्तु साजन बिना क्यों नहीं पाए लिखा हुआ है जो साध वस्तु है बिना साधन तुम प्राप्त कर लोगे ये हो ही नहीं सकता ये हो नहीं सकता संभव नहीं कदापि महाराज अब तो प्रश्न आता है कि आपने पहले ही कथा खोलने का टाइम में बोल दिया कि अनंत भगवान का साथ संबंध जोड़े बिना अनंत काल का नंगापन समाप्त तो नहीं हुआ लेकिन हम कैसे अनंत अनंत देव का साथ बलदाव जी महाराज का संबंध जोड़े अनंत मतलब क्या है जो मैथमेटिक्स किया हो हुँ जानते होंगे अनंत मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है अनंत ये अनंत का साथ ये जो क्षुद्र जीव क्षुद्र जीव है वो कैसे संबंध बना पाए इज इट पॉसिबल खुद्र जीव है वो देखा नहीं बात बाल स्वभागो स्वतभा स्वतभा कल्पित तो यार ये चूल है बाल है बाल के जो टिप्स है एकदम उसका 100 एक भाग करो 100 भाग करने का बाद फिर एक एक भाग एक एक हिस्सा ले लो उसको अब एक सौ भाग कर समझा मेरा बा गेट माई पॉइंट बाल का जो टिप्स है वो देखा नहीं जाता आंखों में उसका 100 भाग का, 100 टुकड़ा करो और वो जो 100 हिस्सा हो गया उनमें से एक हिस्सा को लोगो स्टिल अगेन यू डिवाइड इन हंड्रेड पार्ट उसको फिर हजार एक सौ भाग करो अब उसका आएगा क्या बाल स्वतभागो स्वतथा कल्पित सो हमारा हैरान की बात है अब ऐसा ही है जो जीवात्मा है जो जीतमात्मा आपका अंदर में है तो बोलते हैं हम वही घर का बहू हूं और बोलते हैं मैं ये ये, ये, ये फलाना फैक्ट्री का मालिक हूं ये सब जो बोल रहे हैं ना वो जीवात्मा का खातिर इफ जीवात्मा इज नॉट देर नो मीनिंग यू कैन नॉट से एनी जीवात्मा अगर निकल गया कैसे निकालोगे जवान नहीं निकाले कैसे बोलोगे हम वहां का हूं यहां का हूं मेरा फलाना डिग्री है ये है वो है कुछ नहीं वो तो वो जो जीवात्मा है जो हाथी का अंदर प्रवेश करके इतना पावर दिखाता है और शेर का अंदर प्रवेश करके इतना ताकत दिखाता है वो तुम्हारा अंदर में प्रविष्ट होकर वो कुछ दिखा रहा है खेलकूद कुछ खेला दिखा रहा है उसी में सब मस्त हो गया वही छोटा सा जीवात्मा जिसको जिसका बारे में वेदांतों में सुंदर बताया कि महाराज जीवात्मा देखने में कैसा है हम तो सोचे देखने का इच्छा तुमको देखने का इच्छा हो रहा है तो भजन करना पड़ेगा तुमको अगर देखने का इच्छा जीवात्मा का रहस्य जानना है इफ यू वॉन्ट टू नो दिस्ट्री जीवात्मा जन्म मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो कि जीवात्मा कहा से कहा जाता है क्या होता है महाराज तो आपको आना पड़ेगा इसलिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुस्वामी ठाकुर भोपाल अक्सर कहते थे इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉयस पॉपुलर विजम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज शो सरवस्वी ठाकुर कहते थे तुमको अगर तुमको अगर अपराकित जगत में जाना है अपराकित ज्ञान को प्राप्ति करना है प्राप्त करना है तो दुनियादारी का जितना सारे एडवाइजर है लीगल एडवाइजर है एजुकेशनल एडवाइजर है बिजनेस एडवाइजर है इकोनॉमिकल एडवाइजर है डोंट गो देयर, बहुत सारे एडवाइजर मिलेगा महाराज आप पैसा एल में रखियो और पैसा इधर लगा दो आधा पैसा इधर लगाओ और ट्वेंटी परसेंट इधर लगाओ उधर देखो आपका कितना इनकम बढ़ेगा पैसा उधर क्यों क्षमा खा लेगा कुछ नहीं है बैंक में 7 परसेंट है हमको हमको मत नहीं हमारा अकाउंट भी नहीं है हम जानते नहीं कितना देते तो ये जो तो बुद्धि देने वाला है महाराज आप एक काम करो आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ो इकोनॉमिक्स का बाजार बहुत अच्छा है आपको नौकरी मिलेगा ये सब एडवाइजर है लेकिन अगर वास्तव ज्ञान को प्राप्ति करना है जो ज्ञान का कोई विनाश नहीं है जो ज्ञान संत महात्मा का हृदय से उत्थित होकर यवान से निकल रहा है वो जो ज्ञान है वो किसी को अगर मिले तो ज्ञान अनंत काल का इतिहास में नाशवान नहीं है वो ज्ञान रहेगा अगर अपराध ना करे कुछ ना करे तो वो तो रहेगा पाप का कोई बात नहीं नासवान नहीं जो विद्वा जीवात जीवात्मा का साथ अनंत काल रह जाएगा तुम मरमिट जाओ कुछ एक ज्ञान मरमिट नहीं जाएगा ये ज्ञान जो है मिटेगा नहीं ये जो ज्ञान है ये है दिव्य ज्ञान अपराकित ज्ञान ये अपराकित जगत का जो विषय है वो ठाकुर जी का जो किफा है ये संत महात्मा के द्वारा ही हमको मिलने वाला हम कोई डायरेक्ट ठाकुर जी का बस जाए तो मिलने वाला नहीं कभी मिलेगा नहीं तो अगर ठाकुर जी का बस जाना है अपराकित जगत का ज्ञान प्राप्ति करना है तो दुनियादारी का जो विषय है ये सब छोड़ना पड़ेगा एक साथ नहीं होगा। रवि रजनी नहीं मिले एक ठाव रवि और रजनी एक साथ मिलता है कभी नहीं मिले मिलेगा नहीं अपरा अपराग जगत का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ही ये प्रपंच में जगत में ठाकुर जी गुरु वैष्णव को भेज दिया जो वास्तव वैष्णव है साधु का भेज बनाया रावण का माफी ऐसा बात हमने कहा हमारा बात जो है सब स्टैंडर्ड है जब किसी ने उल्टा किया महाराज वो महाराज ऐसा कि हमको मत सुना हम बोला क्या बोला वास्तव साधु ये बात हम बोला तो ये जो है अपरागित जगत से पधारे हुए जो संत महात्मा है इनका इनका चरण में इनके चरण में जब हम सरणाम हमारा सिद्ध हो जाए तब कोई समस्या नहीं होगा अब हो जाएगा सारे समाधान धीरे धीरे तो अनंत देव का साथ क्षुद्र जीव ये जो इतना क्षुद्र जीव है वेदांतों में बोला जीवात्मा देख, जीवात्मा को अगर देखे आत्मा देखने में कैसा है तो वेदांतों में थोड़ा इंडिकेशन किया एक्चुअली ये नहीं है इंडिकेशन किया क्योंकि अपरागित वस्तु को प्राकृत जगत में एग्जीबिशन करना संभव नहीं प्राकृत जगत में आपको अपरागित जगत का विषय के एग्जीबिशन करके दिखा नॉट पॉसिबल लेकिन हमारा जो शास्त्रकार है सुंदर बताया कि आंख जैसा आंख को आप समझो कि आंख दिखाई नहीं पड़ता और आंख को छट से जलाओ तो आंख दिखाई पड़ा फिर बुझ गया इसका उदाहरण दिया उपन जैसे हम बोला क्षुद्र छुत, जीवात्मा जो है हाथी का अंदर प्रवेश करके बड़ा पावर दिखाता है अछद्र एक तो एमीबा एमिबा एक वन एक को एक कोस वाला जो है जीव है सब मछली का अंदर चूहा का अंदर सांप का अंदर प्रविष्ट होके एक एक किस्म का खेला रचा रहा है लेकिन जीत का भगवत दर्शन हुआ वो डरते नहीं वो किसी भी हालत से डरते नहीं हम ये बात को बार बार बोला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन से वृंदावन से अब गौरधाम जा रहे आ जाने के टाइम में जंगल से गुजारते समय सामने शेर सुहाया हुआ अब बिहारी जो माँ जो अपना टोकरी करके ले जा रहा है बिहारी पीछे आ गया बड़े महाराज ए पीछे क्यों जा रहा है रे बड़े महाराज सामने शेर सुहाया हुआ दत्त कौन बोला शेर सामने शेर सोया हुआ नहीं वो गोरंग महाप्र का पार्षद है तू मूरख है सामने चल बाबा ने बोला सामने चल कौन बोला शेर अरे महाराज वो ज़... चलना शुरू कर दिया शेर कुछ नहीं किया वो सोया हुआ है। महात्मा का कितना पावर है कितना हर वस्तु में दर्शन होता है सांपों में ये में वो में सब वस्तु में वो कभी लड़की नहीं देखता लड़का नहीं देखता एक संत महात्मा उसका नजर में ना तो लड़का है ना लड़की है कुछ नहीं है विश्व प्रपंच में जो कुछ भी देखो उसका अंदर में भावना है। ये तो ठाकुर जी ये रूप बन के बैठा हुआ है और कुछ नहीं तो छुत्र जीव कैसे अनंत का साथ संबंध संबंध जोड़े यही तो क्वेश्चन था ना पहले वाला जो क्वेश्चन था यही तो क्वेश्चन था हाउ वी कैन गेट इन कनेक्शन विथ इन्फिनिटी अनंत का साथ कैसे संबंध जोड़े दैट इज अ वाइटल क्वेश्चन अब संबंध जोड़े कैसे बोले संबंध जोड़ना तो संभव नहीं असंभव नहीं है इसीलिए अनंत देव नित्यानंद बलराम गुरु वैष्णव का रूप पकड़कर इस जगत में आया ये अनंत जी ये अनंत भगवान बलराम जी गुरु वैष्णवों का जो रूप पकड़कर इस जगत में आया जैसे आज सुबह में चर्चा हुआ था परम पूज्यवाद परमांशो गुरुदेव श्री भक्ति भक्तिपुर केशव केशव महाराज, ऐसा संत महात्मा को जगत में भेज देते बामन गुसी महाराज, क्यों वो आने का बाद जी का मैसेज खबर देंगे तुम चलो का क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो उधर समय खराब कर रहे हो चलो ठाकुर जी का पास चलो ठाकुर जी अपेक्षा कर रहे हम गोप कुमार का कहानी प्रवचन में और सारे बहुत सारे प्रोफोशन हुआ एक एक जगह बताएं गोपकुमार कुमार सोनातन गोस्वामी जी बृहद भागवत में गोपकुमार एक एक करके जगह देख लिया यहां तक कि वैकुंठ में भी उसको अच्छा नहीं लगा पूरी धाम में अच्छा लगा देखो यहाँ महाप्रसाद का कोई विचार नहीं कोई उसमें दूषित नहीं होता कोई भी पाए एक साथ उसमें कोई दोस्त बड़ा बड़ा सुंदर विचार है फिर आगे चला फिर आगे चल के ऊंचे ऊंचे धाम में गया लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुआ बोला हमको बाद में जब गोप कुमार का सिद्धि भाई, जब गोप कुमार का सिद्धि हुआ तब क्या तब कृष्ण भगवान जो गोचारण क्षेत्र से कृष्ण भगवान गौ बछरा अच्छा को लेकर एकदम लौट रहे सारे गोप ग्वरिया सारे ग्वार हल्ला मचाते हुए आ रहे है कृष्ण भगवान भी आ रहे है दौड़ते दौड़ते ठीक उसी समय ठीक उसी समय और गोप कुमार का सिद्धि है गोप कुमार का जो सिद्धि हुआ गोप कुमार का सिद्धि इसी समय हुआ और गोप कुमार सिद्धि होके होते ही क्या किया वृंदावन में प्रविष्ट हुआ वृंदावन में प्रविष्ट होकर नंदोग्रह में प्रविष्ट हुआ और कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान का जो गोचारण से लौटते समय जो लीला है उसी में धरी भगवान आ रहे और कृष्ण भगवान उधर से दौड़ के आ रहा है आके गोप कुमार को ऐसे आलिंगन किया करके बोला दोस्त इतना दिन से तुमको ढूंढ रहा था तुम कुम गया हमारा पास इतना देर करके आए हो वाई यू आर सो लेट इतना देरी क्यों कान खोलकर सोलो ऐसे ही सब जीवात्माओं के लिए ठाकुर जी हाथ फैलाकर रो रहे हैं कब आएगा मेरा साथ कब आएगा मेरा पास आजा मेरा पास ठाकुर जी बोल रहे गोप कुमार को तुम्हारा इतना देरी क्यों हुआ हम तो तुम्हारा लिए इतना इंतजार में और तुमने इतना देरी कर दिया आओ छाती में लगा लिया और रोना शुरू कर ठाकुर जी इतना देरी क्यों हुआ हर जीवात्मा के लिए ठाकुर जी वो अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा पास आ जाए कोई अगर सोचे कि सब जीवात्मा को ठाकुर जी ले जाए तो यहां तो जीवात्मा नहीं रहेगा ये तो पागल है पहले ही बोल दिया जीवात्मा अनंत है अनंत का तो अभाव नहीं होता कितना सारे जीव जाएगा और भी रहेगा अभाव नहीं है तो ये सब अनंत जीव राशि को रक्षा करने के लिए बचाने के लिए संत महात्मा का रूप पकड़कर इस जगत में पधारते हैं कौन संत महात्मा का रूप पकड़कर बलराम ही आते हैं बलराम भिन्न भिन्न रूप पकड़कर इस जगतवासी को उद्धार करने के लिए जगत में प्रकटित होता है इससे बढ़कर और कुछ नहीं भागवत महापुराण का शोभन का पहले गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसका बारे में जारा सा भी शौदा होना जरूरी है बिल्कुल सुबह नहीं क्या सुनोगे जब भी कलिकाल ये कलिकाल में दूसरा कोई साधन है ही नहीं एक नाम छोड़कर भगवान का नाम कलिकाल केवल नाम आधार समर समर जीव उतर ही पा रहा कलिकाल में दूसरा साधन है ही नहीं मतलब क्यों है नहीं महाराज बचे जीवात्मा जो है जितना सारे जीवात्मा दे आर सो वीक इतना दुबला है इतना वीक है दूसरे भजन में उसको पेरन करो लगा दो मर जाएगा होगा नहीं तपस्या करे हमने हिमालय में घूरा इधर उधर देखा महाराज एक तपस्या जोगी सुबह का टाइम में मैं गुजर रहा था और देखा अरे वो तो पानी में एकदम ठंडी पानी बर्फीली उसमें इतना तक गुजर का ऐसा करके बैठ गया खड़ा हो गया बोले ये कैसा साधन है एक लोटा गरम दूध पी लिया बस सारा दिन सूर्यास्त तक ऐसा करके बैठ गया पानी में है? उसको जानकारी है ही नहीं जे संकीर्तन के द्वारा जितना सुविधा होगा उतना सुविधा कुछ कुछ ही भजन में नहीं है या एक ज्ञान मार्ग में जाओ या कर्म मार्ग में जाओ जोग मार्ग जोग मार्ग में जाओ लेकिन ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा क्यों बस संकीर्तन के माध्यम सब मिलने वाला है संकीर्तन के माध्यम सब मिल जाएगा क्योंकि संकीर्तन में ही पोपा जी विचार दिखाया जो कृष्ण संकीर्तन इसी को ही महाध्यान बोला जाता है श्री कृष्ण संकीर्तन को ही महाध्यान बोला जाता दूसरा क्या ध्यान करोगे मेरा बात को ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है तुम जो ध्यान लगाने का चक्कर में हो ध्यान क्या लगाओगे तुम ध्यान में बैठोगे तुम्हारा मन चला जाएगा बॉम्बे हमारा लड़की है बच्चा वो उसका तबीयत ठीक नहीं है और दुकान में जाएगा और बिजनेस में चला जाएगा वहां उधार दिया था पैसा अभी वापस नहीं दिया मोटी मोटी रकम है और कहा जाए हम इसी में चला जाएगा बद्ध जी तो ध्यान में बैठ के देखो ध्यान में ऐसा आंखों मुदोगे ना आंखों आंखों का सामने आंख फाड़ फाड़ कर जो देख रहे हो उसी दृश्य को देखोगे आंखें मुत कर आंखें मुंह दो आखोगे आंखों का आंखों मुद के देखो अंदर में जो देख रहे हो बाहर वही अंदर में तो वाट इज द यूटिलिटी उसमें सुविधा क्या है सकोगे नहीं इतना प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार नियम जम स्वाध्याय अध्याय जितना सारे इतना कष्ट करके करोगे व्हाट फॉर किस लिए करोगे अल्टीमेट क्या तुम्हारा मकसद क्या है कलऊ केशव कीर्तनात कलिकाल में केशव कीर्तन में सब मिल जाए ठाकुर जी का कीर्तन करो कीर्तन के द्वारा तुम्हारा सामने क्या होगा ये संकीर्तन में क्या होगा सुविधा भले ये जो महासंकीर्तन है इसमें तुम्हारा ध्यान बन जाएगा क्योंकि चैतन्य महाप्रु जो दिखाया शास्त्रों का विचार ये पूरा विचार करके क्या कर रहे हो देखो शास्त्रों में क्या तुमको नजर में नहीं आया संकीर्तन करो जो प्रेम के द्वारा संकीर्तन करोगे संकीर्तन का टाइम में क्या तुम्हारा को होश रहेगा हो? चैतन्य महापूजा अपना परसोदों का साथ नृत्य करते थे गौर हरी बोल बोलते हम लोग हमारा गुरुवर को भी नृत्य किया है तो कोई दूसरा कोई चिंता रहता है चिंता रहता है कैसे रहेगा वो संकीर्तन में डूबा हुआ है और नवविधा भक्ति में भी बता कान खुलकर का सुन लो उसके बाद हम शुरू करेगा हाजी समय नहीं दे रहे हो सारा दिन में एटलीस्ट सिक्स आवर सैनिक छो घंटा टाइम कम से कम लेकिन तुम्हारा पास है ही नहीं चाहिए तो हम क्या करें मरो समय ही है नहीं तब कुछ व्याख्या हो पाएगा तो ये जो संकीर्तन है ये महाध्यान है ये संकीर्तन जो है ये महायोग है ये जो महासंकीर्तन है ये ये ही सबसे बड़ा यज्ञ है ये जो संकीर्तन महासंकीर्तन ने ये जो संकीर्तन है ये संकीर्तन तो को प्रभापात जी देखा है चौतन महाप्र देखा यही महाजोग्य है क्या जोगो करोगे जोगो का घी मिलेगा सब चर्बी खाने के लिए सब मार्केट में चर्बी मिलता है घी नहीं है कहां से घी मिलेगा पूरा भारत में जो जो दूध घी का जो डिमांड है इसका थर्टी भी मिलने वाला नहीं है जो गोमाता का संख्या है और जो जो जनसंख्या है 30 परसेंट भी नहीं तो 30 परसेंट भी नहीं है तो इतना सारे कहां से आ रहा है सब चर्बी सब एनिमल फैट बिस्कुट खाओगे उसमें भी लिखा हो ई वन ई टू आप ई वन ई टू ईमेल खोलकर देखो इंटरनेट खोल के देखो ईमेल का मतलब है एनिमल फैट तो वैष्णव लोग ना चो नाचो बिस्कुट खाता है ना तो केक खाता है कुछ नहीं खाता का, कुछ नहीं खाता वो जानते हैं उसमें कंटामिनेशन है कोई भी अगर दूध लाए तो वो भी दुहाकर डायरेक्ट लेके आओ कुछ कुछ ना करो डायरेक्ट लेके आओ आप देसी गौमाता का है तो समझ जाएगा नहीं तो काल जो दिया था काल जो दिया था थोड़ा बहुत दूध महाराज या देने का साधन मुझको पता है, पता है चले ये देसी को माता तुरंत थोड़ा सा तो देसी माता का कुछ जादू अलग है तो सब चलिए तो मेरा कहने का मतलब है ना तो जग करने जाओ तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आज से शायद पच्चीस साल पहले न्यूज़पेपर में आया था शायद आया आ, हमारा याद उतना नहीं है भूल गया कि महाराष्ट्र में कोई ध्वनि व्यक्ति जोग्गो करने का व्यवस्था किया जैसे स्वत युग में होता जैसे तेता युग में दापर युग में होता है, है जोगो उसका पूरा खानदान उजाड़ पूरा खानदान ऐसा ब्राह्मण भी मिलना मुश्किल है तो जोगो समाप्त हो गया तुम जो संकीर्तन करोगे इसके द्वारा ही तुम्हारा महायोग हो जाएगा तुम जो संकीर्तन करोगे उसके द्वारा ही महाध्यान हो जाएगा तुम जो संकीर्तन करोगे उसके द्वारा ही तुम्हारा महायोग हो जाएगा कोई अभाव नहीं रह जाएगा अगर बोलोगे महाराज प्रमाण दिखाओ कैसे हो सकता अच्छा ठीक है प्रमाण दिखाए नवविदा भक्ति में पहले हम बताया कि नवविदा भक्ति में सुवर्णम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवन इत्यादि है हम व्याख्या करेंगे बाद सब आएगा मतलब का मतलब का बात कहे अभी जो उधर लिखा है श्रवणम कीर्तन पहले ही नौ किस्म का नहीं चौसठी किस्म का जो भक्ति का जो अंग है 62 टू टाइप्स ऑफ भजन मोड मोड्स मोड साध्य चौसठी किस्म का भजन मोड है ए चौसठी किस्म का भजन मोड में विचार करो तो उसमें देखोगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है श्रोवणम पहले श्रोवण पहले सोवण और सोवर्ण के बाद कीर्तन उसका बाद स्वर्ण तो तीनों तीनों लगा हुआ है क्योंकि बचपन में जब पैदा हुए हो तो कोई अगर कुछ बोले ऐसा करे तो बच्चा देखता है कहां से साउंड आता है ठाकुर जी कैसे है ठाकुर हाँ? जी ऐसा ही एक मैजिक है एक बच्चा कुछ नहीं जानता क्या कुछ है नहीं है लेकिन एक बच्चा He can follow or सी कैन follow a sound that baby. वो जो बच्चा है ठाकुर जी का ऐसा महिमा है वो जन्म लेते ही वो पहले आपका जो hearing organ सुनने वाला जो organ है उसको पहले जागृत कर देता ठाकुर जी का ऐसा लीला वह ऐसा जादू है ठाकुर जी वो बच्चा कुछ नहीं समझता ऐसा करो तो देखेगा कहां से आ जा रहा है क्यों वो sound को लेने के लिए जो तैयार हो गया उसका काम लेकिन आंखें उतना तैयार नहीं हुआ ऐसे ऐसे देखेगा बच्चा वहाज नजर नहीं हुआ ठाकुर जी का ही विधान है और श्रोवण करने का साथ साथ श्रोवन करने का साथ साथ क्या होगा श्रोवण अगर ठीक सही ढंग से हो तो सही ढंग से अगर श्रवण हो तो कीर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा तुम कीर्तन नहीं कर सकते हो किस इसलिए तो तुम्हारा श्रवण हुआ ही नहीं तुम्हारा सोवन हुआ ही नहीं तुम जो सोवन करने के लिए बैठे हुए है वो तुम्हारा जो मन है वो चारों दो एक जगह पर नहीं है सारे मन को टुकड़ा टुकड़ा करके तुम बांट दिया कितना हिस्सा हो गया मन का एक मन उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बात उसको हिस्सा करके बांट दिए हो एक टुकड़ा चला गया कलकाटा एक टुकड़ा चला गया बॉम्बे एक टुकड़ा चला गया दुकान में रिश्तेदारी भी चला गया एक टुकड़ा लेकिन ये टुकड़ा रहने से होगा नहीं ये जितना सारे टुकड़ा टुकड़ा मन है सबको इकट्ठा करो फास्ट इज योर फास्ट ड्यूटी तुम्हारा पहला ड्यूटी है तुम्हारा पहला ड्यूटी है कि पहले ये मन को इकट्ठा करो टुकड़ा टुकड़ा मन को बांट दिया अखंड वस्तु जो है अखंड वस्तु ठाकुर जी को टुकड़ा वस्तु नहीं ठाकुर जी अखंड वस्तु है और अखंड वस्तु और अखंड वस्तु जो है अखंड वस्तु के विचार करने जाओ भावना करने जाओ तो खंडो टुकड़ा मन लेकर होगा नहीं अखंड वस्तु का ध्यान करने के लिए अखंड मन का जरूरी मेरा बात समझा अब हम प्रमाण करेंगे कि कैसे सोवन कीर्तन अस्मरण ऐसे तो सारे हम एक रिलेटेड इंटर रिलेटेड हम तीनों का प्रमाण दे ध्यान से सुनो जब देखो जब देखो कोई सोवन करे सही ढंग से सोवन करे क्यों फिर वही बात क्योंकि अभी हम बताएंगे भागवत जी का महिमा उसमें आएगा अभी आप देखोगे प्रमाण इसका विचार है जो गोकौर्ण जी जो भागवत कथा का प्रवचन किए ये प्रवचन के द्वारा धुंधुकारी उसका मंगल हो गया और बाकी जीवात्मा इतना शोवण किया उसका सुकृति बन गया मैं ये बात को बोलते हुए बहुत चिंता बहुत चिंता हो रहा है क्योंकि वो लोग बहुत वीक हो जाएगा दिखा लेते हैं बहुत आदमी लेकिन आत्मसमर्पण अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा सुकृति बन के रह जाएगा you cannot do भाजन। भाजन नहीं होगा। महाराज दिखा लेने का बहाना किया जब कर रहा है सब कर रहा है, सब कर रहे उसका क्या होगा ठाकुर जी बोला प्रभात उसका भगवत सेवा में डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं मिलेगा अरे हैरान की बात है प्रभात बोल कह रहे हैं कि वो दिखा लिया है लेकिन दिखा का टाइम आत्मसमर्पण नहीं किया विषय को नहीं छोड़ा गुरुचरण में सब असमर्पण नहीं किया तो उसका जो दीक्षा है उसका क्या होगा प्रभात तो बोले उसका सुकृति बन जाएगा उसका भगवत सेवा में अधिकार नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा वो तो आत्मसमपन्न नहीं किया दुख की बात नहीं है विचार करके देखो आत्मसमपन्न नहीं किया तो आत्मसमर्पन्न जब नहीं करोगे व नहीं करोगी तो क्या होगा आपका चिन्मय नहीं होगा शरीर जो है मन जो है जो अपराखित होगा नहीं चित शरीर का आविर्भाव नहीं होगा चित शरीर चिन्मय देहो का आविर्भाव नहीं हो सकता तब तक तुम्हारा सेवा में डायरेक्ट अधिकार नहीं करो यू गो ऑन प्रैक्टिस करो उसमें कोई हर जाने घर में ठाकुर जी को पूजा करो सब कुछ करो ये वादा नहीं लेकिन डायरेक्ट ठाकुर जी का सेवा में तुम्हारा अधिकार अभी नहीं मिलेगा कब मिलेगा जब तुम्हारा अंतर से हंड्रेड शरणागति आ जाए को अपना अपना बोल के कुछ है ही नहीं सब ठाकुर जी कहते जैसे अम्बरीश महाराज दिया है पृथ्वी महाराज दिया है अपना बोल के कुछ है ही नहीं जनक महाराज दिया है अपना बोल के कुछ है नहीं जब जनक महाराज को बोलते है, है इतना तमाम दुनिया का अब उद्धीश्वर हो राजा हो बोले महाराज हमारा कुछ नहीं है कुछ नहीं है सब तो का अधिपति हो बोले नहीं हमारा कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं है हम खाली अब सुनो श्रोवण क्रिया जो है यह श्रोवण किया अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा आत्मा का जो चेंज है परिवर्तन है टोटली हो जाए धीरे धीरे अगर बद्धजीव है धीरे धीरे कथा सुनते सुनते आत्मसमर्पण पूरा हो वो भी अच्छा है अगर सोचोगे आत्मसमर्पण पूरा नहीं होगा लेकिन कथा सुनते सुनते हो गया तो फिर भी चलेगा लेकिन कथा कथा सुनते सुनते कथा कह जाएगा कथा और महात्मा का जगह महात्मा हमारा जगह हमारा जैसे श्री संत गुस् महाराज एक मजा का मजेदार एक कहानी बोला सभा में बोले एक पोती पोती को लेकर एक मैया वो महाराज जी का सभा में आई और बैठे बैठी हुई है आप कथा सुनने का बाद घर में गई वो था एकादशी का पहले दिन मैंने काल एकादशी आज कथा सुन महाराज जी बोला देखो एकादशी का दिन उपवास व्रत रखना है और फल खा सकते हो अगर संभव है तो उपवास करो नहीं संभव है तो फल खाओ कोई बात नहीं लेकिन अन्न अन्न ना खाओ रोटी चावल जब गेहूं कुछ नहीं खाओ अब वो घर में गया और नेक्स्ट डे जो है दूसरा दिन जो वो जो बच्चा है बच्चा वो गुड़िया के लिए क्या कर रहा है वो रोटी और सब्जी वो पैकिंग करके स्कूल जा रही है बच्चा पोती उसके लिए पैकिंग भर रहा है वो बच्चा चिल्लाई चिल्ला भाई है दादी जी दादी जी क्या कर रहे हो काल महाराज जी निशे कर दिया ना रोटी बोटी नहीं खाना है एकादशी का दिन है आज दादी में एकदम फटकार लगा चुप काल का बच्चा है महाराज जी की महाराज जी से सुन अरे महाराज जी का जो प्रवचन है घर का कथा घर में रहो और मठ का कथा मठ में रहो घर का कथा कोई मठ का कथा कोई घर में लाता है मठ का कथा तो मठ में ही रखने ये संत महात्मा तो बोलते ही रहते है पागल का मां वो कोई घर में लाए हमारा संसार चलेगा जा लेके जा ऐसा ही है ऐसा करने से कैसे होगा? तो ये जो श्रवण क्रिया है श्रवण किया अगर सही ढंग से हुए तो एक भागवत कथा श्रोवण का साथ साथ तुम्हारा भक्ति सिद्धि हो जाएगा भक्ति सिद्धि एक भागवत कथा का, का सोवन एक भागवत कथा असली जगह शोवन करो जहां जो स्वंत महात्मा का अनुभव है भजन किया है।, गुरु की इसको फूर फूर है एक बार भगवत कथा शोभन करने के कर साथ साथ भक्ति हो जाए। नहीं तो दुनिया भर का कथा सुनो वृंदावन में जाओ मालाई खाओ और कुल्पी खाओ और बिहारी जी का दर्शन कराओ माला चढ़ाओ और महाराज वृंदावन दर्शन करके आया खूब किया बहुत अच्छा किया वृंदावन दर्शन हुआ गाड़ी लेकर एसी गाड़ी लेके आया पार्किंग किया और मालाई खाया और सिंगड़ा का खाया और बिहारी जी का लिए भी थोड़ा दे दिया बर्फी और माला चराया महाराज हम वृंदावन दर्शन करके आए बड़ा भारी सुंदर वृंदावन दर्शन हुआ वृंदावन ऐसा नहीं है दर्शन का चीज वृंदावन ऐसे दर्शन करने वाला चीज नहीं है तुम वृंदावन दर्शन करो संभव नहीं तो ये जो कीर्तन है कीर्तन के द्वारा हमारा श्रोवण का सुविधा मिलता है अगर हम अभी इधर बैठ के अभी कीर्तन कर रहे हैं, अब विचार करके बताओ हम जब कीर्तन कर रहे हैं हमारा हिम्मत भी नहीं है यह दूसरा चीज का चिंतन करें, हम कैसे करें क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारा स्पूर्ति हो तभी हम भगवत कथा बोले हम तो मुखस्त मुखस्त करके हम बताया नहीं कभी भी सब जानते जो पुराना श्रोता हजारों हजारों हजार श्रोता यहां कहाँ है कोई है ही नहीं स्रोता हमारा तो नजर में नहीं आ श्रोता ही नहीं था तो ये जो है ये हम कीर्तन कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला का ये जो कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन का साथ साथ हमारा ही जो प्रवचन है हमारा कान में आता कि नहीं ये जो हमारा प्रवचन है हमारा कान में आ रहा है हम अगर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे राम, हरे राम। हम अगर ये बताए ये तो कीर्तन किया लेकिन ये मेरा कानों में आया कि नहीं आया तो तो कानों में आया तो मेरा ही संकीर्तन मेरा ही कीर्तन जो है मेरा सुवर्ण का सुविधा है मेरा ही कीर्तन है मेरा सुवर्ण का सुविधा है तो कर, हम क्या कर रहे हैं अभी हमारा कीर्तन का साथ साथवर्ण भी हो रहा है और कीर्तन का साथ साथ जो सुवर्ण हो रहा है और उसका साथ साथ हमारा स्मरण भी हो रहा है क्योंकि स्मरण किए बिना हम कैसे बताएं हमारा शरण में ठाकुर जी का लीला आए तत्व तो ज्ञान को तत्व तो प्राप्त हो तभी हम हम आपके सामने उपस्थित कर सकता है स्थापित कर सकता है सिद्धांत तो। हमारा श्रुति दूसरा जगह है हमारा कीर्तन दूसरा जगह है ये हो ही सकता कैसे होगा हो ही नहीं सकता तो हमारा प्रवोचन है कीर्तन है हमारा अपना खानों में आ रहा है और उसके द्वारा हमारा खुद का स्मृति बन रहा है और स्मृति है्रोवन कीर्तन और स्मरण कंटिन्यूसली रिलेटेड एक दूसरे का साथ संबंध जुड़े हुए तुम्हारा अगर कीर्तन होगा वो तुम्हारा संकीर्तन के साथ साथ तुम्हारा श्रोवण भी होगा और तुम्हारा स्मरण भी जरूर होगा तो तीनों ही चलते रहे तो संकीर्तन में कैसा लाभ है देखो अगर बोलोगे महाराज हम केवल बैठ के शरण करेंगे और बैठ के शरण करो ये तुम्हारा एक फायदा होगा शरण कर रहे ठाकुर जी का रूप नाथों द्वार में गया तो ठाकुर जी का गोपाल का मूर्ति देख के आया तो शरण कर रहे हो ठीक है लेकिन स्मरण के द्वारा आपका सुविधा हो रहा है <coughs> स्मरण के द्वारा आपका सुविधा हो रहा है, है? श्रोवण के द्वारा भी आपका सुविधा हो रहा है लेकिन कीर्तनकारी जो है उसका तो माला माल क्योंकि कीर्तन का साथ साथ दूसरे का जो श्रवण क्रिया है दूसरे का जो श्रवण क्रिया है वो हमारा वो कोई महात्मा का कीर्तन के ऊपर डिपेंड करता है कोई अगर कीर्तन करे तब ना हम श्रवण करें तो श्रवण कीर्तन और स्वरण तीनों ही मानते चलेगा अगर तुम कीर्तन करोगे घर में बैठकर करताल ठोक कर कीर्तन कर करो भूल जाओ संसार, गोली मारो और बैठो कमरा बंद करके और पर के कीर्तन करो कीर्तन के साथ साथ सोवर्ण भी होगा और स्वरण भी होगा जब नाम करो तो चुपचाप नाम करोगे तुम्हारा नाम बैठेगा नहीं इसलिए हरिकथा हरिकथा सुनना हरि नाम करते करते ठाकुर जी का दर्शन होता है जो संत महात्मा है लेकिन अगर तुम्हारा मन टिकता नहीं तो कम से कम हरिकथा को चलाओ चलाके नाम करो ठाकुर जी का सोवन करो कम से कम तो सोवन कीर्तन और शरण ये तीनों जो भक्ति अंग है एक दूसरे का साथ जोड़ा हुआ है और शंकराचार्य जी बहुत सारे शंकुराचार्य जी का मायावाद भाष्य तो है ही है शरीर भाष्य परम पुजात केशव गुस्म महाराज जी कैसे खंडन किया बाप रे बहुत सारे वेदांतों का विचार हम देखते हैं लेकिन परम पुजरात केशव गुस्त महाराज वेदांतों का विचार सुनने पागल हो चुके अरे बाप रे क्या विचार है एक एक विचार को खंडन करके फेंक देता है जा कहा जाए भक्ति को स्थापन कर शंकराचार्य जी मायावत बात स्थापन किया हम पहले ही कह चुके लेकिन शंकर शंकराचार्य का मतलब शंकराचार्य जी का जो कहना है सिद्धांत तो ये नहीं है ये तो आदेश हुआ तो कर दिया लेकिन शंकराचार्य जी का हम दो एक श्लोक बताया पहले अब अभी बताए पुनरपि जननम पुनरपि मरनम पुनरपि मातृ जठ सयानम सयनम शंकराचार्य जी तुम मरोगी मरने के बाद फिर किसी का लड़की बन के लड़का बन के या किसी जीप बन के जगत में आना है कोई समाधान नहीं देर इज नो सल्यूशन समाधान नहीं निकलेगा जो समाधान कर रहे हो वो समाधान परमानेंट नहीं है इसका बारे में हम कार चर्चा करें सुबह का अधिवेशन है इसमें एक जगह सब चर्चा हो नहीं सकता जो तुम जो समाहन कर रहे हो संसारी जीवन में अपना सल्यूशन कर रहे हो एक एक समस्या का यह समस्या वास्तविक समाधान नहीं है इट इज नॉट परमानेंट सल्यूशन तुम्हारा समस्या रहेगा कोई अगर बोले महाराज संसार क्या वस्तु है एक शब्द में बताओ किसी ने पूछा था महाराज संसार किसको बोल रहे हैं एक शब्द में बताओ कि जगत का जो आदमी है एक शब्द सुनने का बाद धक्का लग जाए कुछ खोपड़ी में कुछ घोसे संसार का अर्थ क्या है? तो एक संत महात्मा का उत्तर क्या है बोले महाराज दुनिया का जितना समस्या है दुनिया का जितना समस्या है सारे समस्या को चुन चुन कर एक जगह ढेर लगा दो इसी का नाम संसार है समझा मेरा बात जितना सारे दुनिया का समस्या है ऐसे सारे समस्या का इकट्ठा करो करके एक जगह ढेर लगा दो भले दे पिक्चर इज एक्चुअली मेटेरियल संसार ये जो पिक्चर आएगा आपका सामने इसी का नाम संसार कभी शरीर खराब हो गया करोड़ों पोती का घर में हरीर कथा हुआ हमारा तो कोई लेना देना नहीं है जलोंधर में इधर उधर हमारे पास रोया महाराज हमारा बेटी रानी का देह अंत हो गया ब्रेन में ऐसा कैंसर हुआ कुछ नहीं होने वाला अमेरिका रसिया फ्रांस इटाली जितना करोड़ों करोड़ों रुपया बोला हम जितना करोड़ रुपया लगे हम खर्चा करें लेकिन हो नहीं पाए हमको बोला हमारा इधर थोड़ा उधर कर दो अब प्रवचन सुन के इस जी बात में अगर बच जाए हम बोला तो धंधा खराब है किसी को किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो हमको अगर बताए हम भागवत प्रवचन नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे अरे वो बाजार का आदमी है कर लेगा हम नहीं करेंगे तुम्हारा तकदीर में जो है वो तुम ठाकुर जी के पास जाना चाहते हो कि बोलो हाँ कोई मरने वाला है वो दो कथा सुनकर वो मुक्ति हो इसका तो विधान है देखो सुविधा मिले धन संपत्ति मिले हैं हाँ, सारे बच्चा आए सब कुछ होए समस्या समाधान हो जाए ये सब अगर आप मांगोगी तो हम नहीं करेंगे सुख संपत्ति आए घर का कष्ट मीठे तन का जय जगदीश हरे ये तो तुम्हारा आरती सुख संपत्ति आए घर का कष्ट मीठे तन का जय जगदीश हरे चाहे जितना भी पैसा खर्चा करे कर दे महाराष्ट्र में जाओ गणपति देवता का पूजा हो तो एक एक बात बोले तो बहुत इसी में चला जाएगा समय इतना बड़ा बड़ा सदर्शन है गणपति देवता का बारे में हम बताने बताते चले तो अब हैरान हो गणपति देवता गणेश जी का बारे में इतना सारे तथ्य है इसका अंदर में हम तो सोचा के पास ये सूंड है गणपति देवता थोड़ा पूजा कर दो धन संपत्ति आए इतना ही जाना है गणपति देवता का क्या रहस्य है कौन गणपति देवता कौन है जो दुर्गा मैया का पूजा की हो वो दुग्र मैया कौन है और नीचे में जो सिंग दबा के रखे सिंगो है जिसके ऊपर मैया पैर रखी वो सिंह कौन तत्व तो है ओसुर जो है जिसका ऐसा कर वो कौन तत्व तो है कुछ समझ में आया लोखी को है कार्तिक को है कुछ नहीं का पेड़ जो है लगा दिया कला वो कौन है समझ में आया कभी नहीं आएगा क्योंकि तुम संत महात्मा के पास गया ही नहीं कर जो था कथा का, का मजा जायशिला भक्ति वेदंत बामन महाराज रहते हुए अब हम इधर अगर दो दो एक साल रहे वहां जितना सारे पट्टी में लोग है सब आए हुए लेकिन हमारा रहने का टाइम नहीं सब आते रहे हम वाराणसी में गए किसी काम पे पोपा जी का मठ है वाराणसी में अब रुके कहा वहां रुके है एक लेके गया हम महाराज इधर रुको और एक दिन हमको प्रवोचन करने के लिए बैठा दिया इतना खराब लगा महाराज कहा प्रोवोशन करे सुनने वाला कोई यही नहीं हम हैरान हो गया जे भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ये जो वाराणसी है मायावाद क्षेत्रो जहां चैतन्य महाप्रभु मायावाद सिद्धांतों को टुकड़ा टुकड़ा करके एकदम फेंक दिया दस हजार शिष्यों का साथ मायावाद मायावाद भाषो में जो आचार्य है प्रबोधानंद सर तो काशानंद सरस्वती पाद वो महाप्रभु के चरण में गिर पड़ा महाप्रभु की की पाकर पाकर जो हुआ सो हुआ अब की पाकर। ये मायावाद क्षेत्र है जहां ब्रह्म परमात्मा यही बात चलता है और ठाकुर जी का लीला कुछ नहीं चलता और चौतन महाप्रभु जो जब एकदम नवदीप लीला रचा रहे नवदीप तब संन्यास नहीं लिए नवद्वीप लीला का टाइम में एक दिन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा रहे वाराणसी में, में प्रकाशानंद जो है वो वेदांत का व्याख्या करता है वो वेदांत व्याख्या नहीं कर रहा है मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है ही वॉन्ट टू डिवाइड मी इन टू पार्ट चैतन्य महू निमाई का लीला कर निमाय नवद्वीप लीला में और उसी टाइम में भाप में आकर चिल्ला रहे वाराणसी में प्रकाशानंदो ये वेदांतों का व्याख्या कर रहा है ओ वेदांतों का व्याख्या तो नहीं कर रहा है वो मेरे को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है चैतन्य को चिल्ला के बोला उसी प्रकाशानंदो के बाद में जब संन्यास लिया जाके उद्धार किया तो मायावाद चैतन्यमा को उसी जगह हम गया हम सोचा कि भाई प्रोपात जी का मठ है अब पोपाध जी वाराणसी में क्यों मठ किया कि मायावा सिद्धांत को खंडन करे गौरिया मठ का एकदम अनोखा पोचर चलते रहेगा गौर प्रेमानंदे बोल के एकदम नित्य चलेगा हम मठ में रहा दो दिन विश्वनाथ का दर्शन किया पानी दिया विश्वनाथ को बहुत प्यार करता है बचपन से ही लेकिन हम हैरान हो गया क्या बात है मठ में न तो अच्छा कीर्तन है न तो कुछ है कुछ नहीं आपस में टूंग टूंग ट कीर्तन कर प्रवचन है हमारा अच्छा ही नहीं पूरा तमाम दुनिया का आदमी सुने चिल्ला चिल्ला कर बोलो आओ सामने हिम्मत है तो वहां देखा कुछ नहीं है अपना भोग लगाया खाया कुछ नहीं प्रचार क्या है पौपाद जिस कारण ये वाराणसी में ये गौड़िया मठ स्थापन किया कुछ नहीं बचा निमंत्रण किया और निमंत्रण का आदमी जो है सब पैसा देने के लिए तैयार 500 सौ एक हजार सब प्रणामी फेंक फेंक कर जा रहा है। हमको नहीं मठ वाले पे। अब प्रसाद पाने का टाइम में आएगा संकीर्तन सुन के क्या होगा हरिकथा सुन के क्या होगा ऐसा विचार ये मायावत क्षेत्र है एक कहानी याद हो गया सुनने से हाँसी आएगा बहुत सुंदर इसके बाद हम शुरू करेंगे होशंगाबाद बोलके एक जगह है जहा रूपया जो रूपया का जो पेपर्स है रूपिया का जो पेपर है ना वो वहां वो पेपर मिल है होशंगाबाद ये नर्मदा नदी का किनारे ये इधर छोटी से इतना चौड़ा नदी इससे थोड़ा बड़ा होगी वो उस पर बिंध्याचल पर्वत का एकदम विंध्याचल पर्वत बहुत लंबा है कितना क्रोस क्रोस बिन्ध्याचल पर्वत बहुत लंबा ये हम हिसाब नहीं कर सकता हमारा पास कोई हिसाब नहीं वो बिन्ध्याचल पर्वत दूसरे तरफ जंगल है बिन्ध्याचल पर्वत इस तरफ शहर है हम नदी का नर्मदा नदी का तो महिमा ठाकुर जी की कृपा से सुने और पानी मस्तक में दिया और याद किया ठाकुर जी का लीला जो है वहां भी नर्मदा नदी का तट पर सुर और, और देवता लोगों का बड़ा संग्राम बड़ा भारी संग्राम हुआ अब याद करा। रहा वहां एक आदमी का मुख में एक सुंदर कहानी सुना बोले वास्तव फैक्ट बोले एक लड़का नौजवान लड़का इस पार से उस पार जंगल में जाकर एक बाबा रहता था जोगी बाबा गुप्त भाई कोई किसी को पता नहीं वो बाबा क्या खाता है कहां जाता है क्या करता है नोवडीनोस इतना सीक्रेट उसका भजन है कभी कभी किसी का सौभाग्य में यही पावा जा रहा है वो बाबा को वो नौजवान देख लिया बाबा कौन सी जंगल में रहता है कैसे रहता है वो ढूंढ कर पता करके वो वो गुफा का सामने रोज जाके माथा टेकते और रोते बाबा की पा करो बाबा की पा करो हम तो मर जाए बहुत दिन किया बाबा ने सारा नहीं दिया तो इतना दिन अगर कोई रोए तो है तो महात्मा तो महात्मा किसी का दुख कैसे देखे और फिर जवान खुला और जो बोले कीपा करो कीपा करो बाहर आया जा कीपा कर दिया तेरा संसार नाश जा, तो हो जाएगा जा परमात्मा प्राप्त हो जाएगा बोल के आशीर्वाद कर दिया अब उसका जो रोना धोना वो दुगुना हो गया और जोर से रोना शुरू कर दिया अरे आप क्यों रो रहे अब तो किपा कर दिया तू बोला किपा करो हम तो किपा कर दिया परमात्मा मिल जाएगा जा भजन कर नहीं ऐसा किपा नहीं चाहिए तो कौन सी किपा चाहिए एक बड़ा भारी फैक्ट्री खोल जाए एक अच्छा घराने में ब्याह हो जाए अरे महात्मा तो एकदम दुखी हो गया अ तेरे को मरने वाला किपा चाहिए एक पहले क्यों नहीं बताया हमारा इधर के टाइम खराब कर जब फटकार लगा दिया ऐसा ऐसा महात्मा है बिन्दाबन हमारा जो भक्तमाल है उसमें भी है ये जो भागीरथ जी भागी, भागीरथ जी जो गंगा लाए भगवरथ जी ओ, उसका हड्डी फड्डी कुछ नहीं है उसका मैया ने किया फेंक दिया और एक महात्मा ने बोला ये फेंकते क्यों है बच्चा है तो क्या करें इसको लेके बोले ऐसा करो इसको लेके उधर फेंक के आ जाओ और एक महात्मा ये जो क्या है तिबक की औष्टो वक्रक्र मुनि उधर से गुजरते समय उसको कीपा करते, किसी महात्मा ने बोला बोरे ठीक है अगर बच जाए तो बच्चा बच जाए ठीक है तो उसको फेंक के आया वो पड़ा हुआ है नर कोई जाने के हिलने का हिम्मत नहीं है कुछ है ही नहीं उसमें हड्डी बड्डी कुछ नहीं जैसे मांगस का पिंड है और अष्टोवक्र मुनिजा आ रही नाने की दूर से देखा ऐ हमारा साथ मजा कर रहा है तू अगर मजा कर रहा है तोरा को तेरे को एकदम जला के एक कर देंगे अगर मजा नहीं कर रहा है सचमुच ठाकुर जी का ऐसा ही है तुम्हारा तेरा शरीर ऐसा है तो ठीक हो जाए जा ऐसा बोल दिया वो तो मजा में नहीं था वो तो सचमुच ऐसा है अष्टवक्र मुनि का कृपा है पूरा शरीर पूरा हो गया बृन्दावन भी ऐसा हुआ ऐसा बीमारी हुआ ब्रजवासी ने बोला मैंने महाराज क्या करे एक महात्मा ने बोला वो जो महात्मा है वो सिद्ध महात्मा है वो कांटे का झार में रहता है कोई विषय आके कोई फल दे फूल दे फेंक दूर दूर हो जा वो लेते नहीं कुछ जंगल झाड़ी में रहता है ऐसा जगह जहां आप जाओगे तो आपका आपका कांटे लगाएगा कांटे का अंदर जाना पड़ेगा आप तो पागल हो जाओगे वो महात्मा चला जाता है लाठी ठोक ठोक कर तो बहुत बहुत दिन से लड़का बीमारी है कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए कोई डॉक्टर किसी ने बताया कि काम कर उसको कांटे का झाड़ में फेंक के आ उधर वो महात्मा का नजर में आ जाए तो ठीक हो सकता तो क्या हुआ वो उसको नजर उसको फेंक के आया और वो बेचारा वो बीमारी तो है ही है वो उसको कांटे का झार में उधर फेंक के आया तो रहते कैसे वो रोना शुरू कर दिया चिल्ला चिल्ला अरे हमको फेंक के चलाया गया और वो महात्मा गुस्सा हो गया चिल्ला रहा है का ही कुछ चिल्ला रहा है बोल के अपना डंडा है डंडा से एक लगाया बाज बात शरीर ठीक हो गया अपना डंडा से एक बॉडी लगाया जब आप चिल्ला रहा है इधर भजन कारक डंडा लगाया गया तबियत तो ठीक हो गया ऐसा है लेकिन संत महात्मा से ये सब चीज नहीं लेनी है हमको लेना है भक्ति भक्ति मिलना चाहिए ना जितना सारी जीवात्मा है सबको भक्ति मिलना चाहिए ये सब बारे में चर्चा होते रहेगा आज ये सब चर्चा चलते रहे तो भगवत का मूल जो पाठ है बंद रहे इसलिए आज थोड़ा बहुत सुनो काल सुनोगे भगवत का पहला स्कंद शुरू होगा जन्मादश का व्याख्या सबको तैयारी हो क्या आना है हमको सुनना है अमृत प्राप्ति करना है ऐसा विचार लेकर आना श्रीमद भागवत जी का महात्मा सुनो ये महिमा को हम छोटी सी एकदम कम्प्यास एरिया लेकर विचार करेंगे क्योंकि इसमें ही ये भागवत महात्मा में एक, एक भगवत महिमा जो है एक महीना तक हम विचार करें वो शेष नहीं होगा स्वल्प परिधि में इन शॉर्ट इन शॉर्ट कम्प्यास हम चर्चा करेंगे आज ये शुरुआत होने जा रहा है ठाकुर जी का कृपा से तो उसमें भागवी महात्मा महिमा का जो पहला स्कंद ये महिमा दो किस्म का है एक है पद पुराण का महिमा एक है स्कंद पुराण का महिमा पिछले जो अधिवेशन हुआ था भगवत कथा का कथा इसमें दोनों ही जो दोनों दोनों महिमा छोटा, छोटी से एकदम हाँ, दोनों महिमा थोड़ा थोड़ा बताया था सच्चिदानंद रूपा यो विश्वपत्वादि हेतवे तपत्रो विनाशा श्री कृष्ण नम सच्चिदनंद विश्वत्वादि हे तबे तापत्रयो विनासायो श्री कृष्ण नम भगवान का स्वरूप लक्षण सचिद आनंद घन रूप सच्चिदानंद रूपा इसका बारे में व्याख्या होगा सत जो नित्य रहना है जो वस्तु नित्य रहेगा सत उस्ती, ये जो व्याकरण में औस्ती है रहना ये जो औस्ती है रहने वाला जो बात है ये उसी जगह उसको तो व्यवहार होता है जो वस्तु परमानेंटली अनंत काल से रहेगा तो दुनिया में तो कोई वस्तु रहेगा नहीं अनंत काल लेकिन यह वस्तु रहेगा इन्फिनी प्योर अनंत काल से जो वस्तु है जो वस्तु कभी भी मिटेगा नहीं रहेगा उसका नाम सत्य एग्जिस्टेंस जिसका पक्का है अस्तित्व जिसका पक्का है कभी भी किसी भी हालत से मिट नहीं सकता इसका नाम सत्य चित चिद मतलब अपराखित चित जो चिद आत्मा का बारे में बताया जीवात्मा वो चिद अंश है वेदांत में बताया कि ये जो जीवात्मा है वो आत्मा का आत्मा को दर्शन करे तो कैसा भागवत में लिखा हुआ है जब शिशुपाल का वध कर दिया भगवान शिशुपाल का उद्धार कर दिया तो भरे सभा में वो जो सभा है बड़ा सभा इधर आएगा दर्शन स्कंध में विचार आएगा ये सारे ऋषि मुनि हजारों हजारों ऋषि मुनि सब और भगवान श्री कृष्ण का चक्रो घूमते घूमते घूमते घूमते कहा गया पहले वहां शिशुपाल का इधर गया गले को काटकर सुदर्शन चक्र फिर भगवान का हाथ में आ गया और जब शिशुपाल का वध हो गया शिशुपाल का वध का समय कोई एक बूथ भी खून जमीन पर नहीं गिरा क्योंकि वहां राष्ट्रीय योग्य चल रहा था राष्ट्रीय योग्य योग्य क्षेत्रों में महाराज कोई एक बूंद भी खून गिरे खून खराबा हो जाए पूरा योग्य खराब पूरा योग्य खराब होगा योग्य होगा नहीं इसलिए योग्य क्षेत्रों में किसी का कोई कुछ नहीं होना चाहिए यह भी ठाकुर जी का कृपा तो शिशु पर का बद हो गया लेकिन एक बूथ भी खून जमीन पर नहीं गिरा लेकिन आत्मा जो है शिशुपाल का शरीर से निकलकर धीरे धीरे जैसे दीप का दीप का जैसे रोशनी है दीप जलती हुई भगवान का भगवान का चरण कमल का पास आई और क्योंकि स्त्री जीवात्मा स्त्रीलिंगो है जीव आत्मा जो है वो स्त्रीलिंगो जब तक शिशुपाल का अंदर था पुंलिंगो व्यवहार किया और जब आत्मा निकलकर गया अभी हमको स्त्रीलिंगो व्यवहार किया बेकारिन का नियम है जीवात्मा क्योंकि कोई जीवात्मा का ना तो पुरुष है ना स्त्री है जिस शरीर में घुस जाती है उसी का विचार वो पुरुष बन गया स्त्री बन गया आज जीवात्मा का कोई कोई लिंग है नहीं ऐसा लेकिन विचार है वो तत्थ शक्ति <laughs> तत्स्थ शक्ति है शक्ति मतलब तो स्त्रीलिंग ही हुआ ये जीवात्मा जो है यह धीरे धीरे आई और भगवान का चरण कमल का साथ मिट गया चरण का समा गया सब कोई को देखते हुए सब देख रहा है शिशुकाल का आत्मा आ रहा है इधर आते आते भगवान का चरण कमल में आया दीप जैसे बुझ जाता है भगवान के चरण में चित्त अप्राकृतिक जब प्राकृत नहीं तो वेदांतों में सुंदर व्याख्या किया एक शब्दों के द्वारा कि लेकिन ये जो उदाहरण है इट इज नॉट एग्जैक्ट एग्जाम्पल वेदांतों में जो उदाहरण दिया है ये कि दिग्दर्शन है वो ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा क्योंकि चिन्मय वस्तु को कोई मेटेरियल जगत का कोई उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करे ये संभव नहीं तो कैसा बोला वेदांतों में वेदांतों में मतलब गुणात, गुणात आलक बत गुणात गुनाथ आलग बत गुण का विचार करो तो जैसा लगे लाइट का माफिक ला, लाइट जैसा है रोशनी जैसा दीप का उदाहरण दिया अब वैज्ञानिक लोग साइंटिस्ट लोग होते हैं फोटोन करना लाइट पार्टिकल्स जो है रे लाइट रे फ्रॉम सन गॉड सूर्यदेव से जो रोशनी आ रही है रोशनी का एक एक फोटोन करना पार्टिकल वो जीवात्मा का वैसा हिसाब लगा कोई हिसाब तो नहीं हो सकता है कोई उदाहरण के द्वारा क्योंकि वो जिस चीज है नायाम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मिधया न बहु न सुते न बहुत प्रवचन सुन लो बहुत प्रवचन कर लो लेकिन आत्म वस्तु कभी समझ में नहीं आने ए आत्मवस्तु का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता बोले एकमात्र सदगुरु सदगुरु वैष्णव का सेवा के द्वार आचार्यों का साथ आचार्यों का चरण में जाओ आचार्यों का सेवा करो जो आचार्य है वास्तव शास्त्रों में बहुत सारे विचार है आचार्यवान वेदा इसका मतलब क्या है जो आचार जो वान, जिसका जिंदगी में वास्तव आचार्य जो मिला है और जो अपने को गुरुचरण में दिया है एक शब्दों में बताया आचार्यवान बेहरा आचार्य वान बेहदा आचार जो वान है जो आचार्य जो प्राप्ति हुआ है जिसका जिंदगी में कि क्योंकि ये तो ठाकुर जी का किफा में मिलता है आचार्यो बाजार में जाने से तो मिलेगा नहीं या हमारा पास पैसा है आचार्य जो मिल जाएगा ऐसा नहीं ये भी ठाकुर जी का कीपा तो आचार्य बान वेद जो अपरागिक जगत का जो मसला है तो, तो उसी का कसन में प्रकुट हो सकता जो जिसका जिंदगी में आचार्य मिला है और जो आचार्यों का प्रवचन सुना है काल एक बात को उठाया था लेकिन हम बोलना चाहा ये स्वत्व काम का बात जवाब सत्व का लेकिन कुछ बातों बातों में उल्टा हो गया उपमन आ गया क्षमा करना बोलना चाह हम जो डिस्क्रिप्शन दिया वो है हम तो बोलते ही रहते हैं अब काल क्या हो गया थोड़ा इधर उधर हो गया मन डिस्टर्ब था काल कथा का में भी मजा नहीं हुआ इसी का चिंता में नहीं तो होता नहीं <laughs> तो जो भी है कोई बात नहीं घटना तो ठीक ही है ये जो आपका आज ये घटना को सुन लो सुनने के बाद भागवत सोमन का जो प्रस्तुति है प्रिपरेशन भागवत सोमन के लिए जो प्रिपरेशन है ये आपको लेनी चाहिए कैसे लोग भले ये जो जवाल सोक काम है जवाल सोच काम छोटी सी बच्चा ये सोक काम क्या किया जवाब सो तो काम छोटा बच्चे ये गौतमी ऋषि गौतमी ऋषि का नाम सुने हो गौतमी गंगा भी है गौतम ऋषि गौतमी ऋषि का पास गए अड़ोस पड़ोस रहते थे इस जंगल में वो ऋषि रहते थे इधर और जाके दंडवत किया और वो बच्चा बहुत दिन से देख रहे है कि कितना सारे बच्चा वो ऋषि गौतमी ऋषि का पास जाकर वेद का उद्यान करे कितना सुंदर ऋषि पैर का नीचे ऐसे बैठ जाते हैं पीपल का पेड़ का नीचे कितना सुंदर बच्चा लोग सब अंगूठी लगा के बैठ जाते पूरा बच्चा सब और सब वेद का उच्चारण करे और ऋषि व्याख्या कर रहे और बच्चा के हृदय में आ, ये बच्चा जो है जवाल जो है जवाल सत्यकाम जो है सत्यकाम का मन में बड़ा दुख आया तो हमारा ऐसा शिक्षा का व्यवस्था हो नहीं सकता और जाके ऋषि जी का चरण में दंडवत किया ऋषि जी कीपा करके हमको भी आप सिखा दो हम भी सीखना चाहिए सब ये जो आप सिखा रहे हो वेद का पाठ कितना सुंदर दिव्य ज्ञान हमारा जिंदगी में हो जाए आपका कीपा ऋषि जी तुरंत पूछा तेरा परिचय क्या है बेटा तेरा परिचय क्या है बेटा ये पहले बता तेरा पिताजी का नाम क्या है बच्चा ने घबरा गया बच्चा बोला हम तो पिताजी का नाम सुना नहीं जन्म से बचपन से आप माता को देखें तो जा पूछ क्या माताजी जी का पास जाके पूछ क्या पिताजी का नाम क्या है तेरा क्या गोत्र है क्योंकि पाठी जो है वेद पाठ में ब्राह्मण का ही अधिकार है शूद्र का नहीं होता ब्राह्मण भाव रहे तो वेद पाठ का अधिक इसीलिए तो भागवत उदय हुआ क्यों वेद पाठ में तुम्हारा अधिकार नहीं है वेदांत तो पड़ने जाओ तो पागल हो जाओगे संभव नहीं भागवत जी का उदय इसीलिए हुआ कृपा करने के लिए इतना सुविधा ये मिल गया कलो किरण भाषितम में कृपा करने के लिए उदित हुआ जी का आविर्भाव उसके बाद भागवत जी का आविर्भाव सुने के तो हैरान हो जाओगे आनंद प्रसंग है ऋषि कपास ऐसा बताया जो हमारा पिताजी तो जानते ना हम तो देखे नहीं पिताजी को ठीक है जा पूछ के मैया का बस गई गया और जाके पूछा मैया माताजी हमारा पिताजी का नाम बताओ ऋषि जी बताया कि तो पिता का नाम पूछ के आ उसके बाद वेत पाठ कराएंगे कुछ विचार करेंगे तो मैया ने आंसू भर के बोला बेटा तेरा पिताजी का तो गई हम बोल नहीं सकता हम बहुत सेवा कर करती थी पहले बहुत सारे पत्नी को कैसे भी ठाकुर जी का ऐसा ही लीला था तेरा फायदा तेरा जन्म हुआ तो रोते रोते ऐसा बोले हम ही तेरा पिता हम ही तेरा माता तो दूसरा दिन क्या हुआ वो बालक जो बच्चा है वो बच्चा भरे सभा में भरे सभा में इतना सारे बच्चा लोग है वो भरे सभा में ऋषि का सामने ऋषि जी का सामने ऋषि जी का सामने गया और जाके बोला ऋषि जी ऋषि जी हम तो अपना पिताजी का खबर नहीं आनते हम तो माता जी बोला पिताजी का कोई कोई ठिकाना नहीं हम बो, बोल नहीं सकता हमारा पिताजी कौन है हम माताजी हमारा है ऐसा बोलने का साथ है सारे बच्चा लोग हंसी उड़ाया हा हा हा, हा, हा। करके ऋषि बोले चुप हो जाओ हंसो मत सब बच्चा लोग हंसी पिताजी जानता नहीं पिताजी कौन है बोला तो हमारा पिताजी कौन है हम जानते नहीं हम माताजी बोला तू ऐसा ही पैदा हुआ तो सब बच्चा खिल्ली उड़ाया हाँसी तो ऋषि बोले सब चुप हो जाओ बिल्कुल मत हंसो बच्चा को गोदी में लिया सर पर हाथ देके बोला हमको तो यह लगता है कि तू ही ब्राह्मण है तू ही ब्राह्मण है नहीं तो इतना बड़ा सच्चा बात तू भरे सभा में आकर सब के सामने सच्चा प्रवोचन दिया कि मेरा पिताजी का खबर नहीं है हम नहीं जानता यू आर एक्चुअली तुम ही ब्राह्मण हो तो आज तेरे को हम दे देंगे जा सुमित लेके आ हम तेरे को बेद तेरे को बेत का समी वेद का सामने ले जाएगा आचार्यू बोला गौतम तो ऋषि लेके गया सत्यकाम को लेके गया गया ना वेदों का सामने दीक्षा हो गया इस बारे में हम जब ग्यारह स्कंद का चर्चा चले ठाकुर जी का कि बात से इस दफे इस बार जो चर्चा है इसमें मेरा फोकस है भगवान श्री कृष्ण का जो अक्रूर संवाद आदि जो जो सब आज मैंने उद्धव संघ बाद जो चर्चा होने का टाइम नहीं मिलता आगे का चर्चा जो है बहुत सारे भागवत कथा में हुआ तो करेंगे लेकिन इस दफे तो फोकस क्या ग्यारह स्कंदो और दसवा स्कंदो का जो सेकंड पार्ट है या तो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पोर्शन जो है ये मेरा इच्छा ठाकुर जी का बाकी इच्छा ये करने का ये सब बारे में हम बताएंगे क्यों गो तुम्हें ऋषि डायरेक्टली निर्णय किया तू ही ब्राह्मण है बिना ब्राह्मण इतना सच्चा प्रवचन दे नहीं सकता तू ही ब्राह्मण है तेरे को हम वेद का सामने ले जाए चल हा महाराज होने का बाद गुरु सेवा करना चाहिए दिखा तो हो गया अब गुरु सेवा कैसा गुरु सेवा बोले चारों सो, चारो सो गुरु चार सो चार वो भी दुबला पथली दुबली पथली लेके और सौ 400 सौ को लेकर जंगल में चलाए और सत्य सत्य का बोल के गया जो जब चार हे गुरु जी जब 400 सौ से हजारों गौ जब तक ना हो जाए तब तक हम लूटेंगे नहीं अब तब तक हम सेवा करते रहेंगे तो इसका मतलब काल बताया था खाली नाम में छड़ा ये तो थो, थोड़ा उदास हो गया था काल सिचुएशन देख के कथा में मन नहीं लग रहा था जो भी है ठाकुर जी कराते नहीं कुछ ठीक ही होता तो ये जो सत्काम है सत्यकाम जी जंगल में चले गए गुरु जी को दंडवत करके जंगल में जाके गुरु जी का इतना सेवा किया इतना सेवा किया इतना चिंतन किया कि गुरु जी का किपा उसका हुआ जब हजार गोमाता हो गया उसका व्याख्या कालम किया था चार सौ गो इसका सिंटम जो है इसका माने क्या है इसका माने हैं इसका माने क्या है इसका माने चार वेद काल बताया था चार वेद दुर्गा मैया का जो दस हाथ ये दस हाथ का मतलब अनंत हाथ बहुत हाथ के जगत में जितना सारे हाथ है सब मैया का <गग> जितना सारे मैया बन के बैठी हुई है ये मैया नहीं है वास्तव मैया तो वो है दुर्गा मैया मैया है प्रकृति रूपी वो तो एक शरीर दे दिया ये हमारा मां बान के बैठे बैठी है वो उसका पर असली मैया वो देवी मैया बहिरंगा शक्ति जो भी है अब जो 400 सौ गो माता जो वेदों का सेवा किया चार वेद 400 सौ गो माता मतलब चार वेद चार परिक्रमा लगाते हैं हम सब चार इसका पीछे राज है कि चार वेद चार परिक्रमा चार हैं और करते करते जब हजारों गोमाता बन चुके तब तो वहां वहां में एक तो साढ़ साढ़ जानते हो ना बीजात जानते हो वह? वहां उसका अंदर से जवाब आया ए तेरा तो हजारों संख्या हो गया चल गुरुजी का घर चल साढ़ का अंदर से कौन जवाब दिया सांड जवाब दिया तो सांड जो है उसका अंदर में वायु घुसे घुसा हुआ था वायु देवता वो सांड का अंदर घुसा हुआ और जवाब दिया सत्य काम तेरा गुरु की गुरु सेवा के द्वारा बड़ा संतुष्ट हो गया हम तेरा गुरु सेवा बहुत और हजारों गुमता बन चुका मतलब तेरा ज्ञान ज्ञान का जो परिधि है उसका जो फीलिंग्स है वो इन्फिनिटी का ऊर्जा रहा है तेरा ज्ञान का फीलिंग्स अनुभव शक्ति अब आते तेरे को हम वेद का जो पहला पाठ है वो हम उसका ज्ञान हम देते वेद का वेद का जो ब्रह्म ज्ञान का जो पहला पाद है ब्रह्म ज्ञान का जो पहला पाद है उसका पहला पाद का उपदेश वायु देवता ने दे दिया और वायु देवता तो तो ने बोला कि अग्नि देवता तेरे को दूसरा जो पाठ है।, है उसका ज्ञान ब्रह्मो का जो दूसरा पाद है उसका ज्ञान ग्निदेवता दे दी दे। देवता ने दे दी रात्रि हो गया गोमाता को लेकर एक जंगल में बैठ आग जलाकर देवता ने उसको दूसरा पाठ दे दिया और अग्निदेवता बोल के गए कि और जो तीसरा पाद है ब्रह्मो का चार पाद है तीसरा पाद है वो तो हंसवरूप में ये देखें प्रांदे, यह देव देवता तो चौथा चो, पार्ट जो है वो दिया दे के जाए वो दे दिया और जलचर प्राणी का रूप पकड़कर एक प्राणी आए और आने के बाद वो चौथा जो पार्ट है वो गहन दिया तो चारों जो पाद हैं ब्रह्मो का जो चार पाद है चार पक्का नॉलेज हो गया कंप्लीट नॉलेज आ होने का बाद वो गुरु जी का आश्रम में चलना शुरू कर दे गुरु जी का आश्रम में चल गुरु जी का आश्रम में पहुंचा तो गुरु जी बहुत दिन से चिंता कर रहे थे देख हमारा ये कहां गया तो आ गया तो गुरु जी का चरण में दंडवध किया गुरु जी देखने का साथ साथ गुरु जी को पता चला कि ये जो सत्यकाम है सत्यकाम का ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हुआ ब्रह्म ज्ञान हो गया उसका ये जो चेहरा है संत महात्मा की भी ऐसा चेहरा है एक एक साधु का पर देखने का पास साथ साथ पता चलता है इसका क्या है जो बहुत एक्सपीरियंस है पता चलता है तो गौतम ऋषि पता चल गया गौतम ऋषि को इसका पास ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो बोला तेरा तो ब्रह्म ज्ञान हो गया अब गुरु गुरु सेवा के द्वारा हुआ तो सत्यकाम बोले कि गुरुजी वेद का जो हमारा चार पाद का ज्ञान ज्ञान हुआ तो आपसे दोबारा हम सुनेंगे पर क्यों उत्तर तो हो गया गुरु निष्ठा किसको बोलते हैं बोले तो गुरुजी हमारा तो वेद का ब्रह्म का जो ब्रह्म विद्या का जो चार पाद है चार पद का तो थोड़ा ज्ञान हुआ लेकिन विज्ञान नहीं हुआ ज्ञान तो हुआ लेकिन विज्ञान नहीं हुआ तो विज्ञान विज्ञान में परिवर्तन करने के ये ज्ञान जो है वो ज्ञान विज्ञान में चेंज करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए आपसे दोबारा सुनना है आपसे हम दोबारा सुनेंगे चाहे हमको वायु देवोता दे दिया अग्नि देवोता दे दिया प्राण देवोता दे दिया सब दे दिया हमको एं? जल देवोता दे दिया कुछ भी सब दे दिया लेकिन फिर भी आपसे हम सुनेंगे क्योंकि हमको ये जानकारी है कि आचार्यों से अगर ये प्रवोचन सुने इट इज मोर इफेक्टिव आचार्यों, आचार्यों का लाइन में जो है वो भी आचार्य जैसे कि तुम्हारा आचार्य जो एक है उसका सिद्धांत तो उसका चरण में 100 प्रतिशत विश्वास और भक्ति रखने वाला जो है वो आपका आचार्य ही हुआ यह कोई दूसरा नहीं हुआ आपका जो आचार्य है वह आचार्यों का आचार्य चरण में पूरा विश्वास रखने वाला एक ही विचार तो आचार्य सर उनका परंपरा में वो लाइन में ही है तो जो भी है आचार्यों आचार्यों का पास फिर से शोभ किया तो उस विज्ञान में बदल गया जो भी है ये सब ये उपमानिका उपमानिका कहानी उपमानिका कहानी और है काल हम बताएंगे उपमानिका आज जो है सत्व का कहानी बताए तो ल हम बताएंगे उपमनु का कितना सुंदर गुरु सेवा है क्या है गुरु सेवा वैष्णव सेवा में देर शुड नॉट बी एनी कंडीशन कोई भी कंडीशन होना नहीं चाहिए होनी नहीं चाहिए ये होगा तो हम गुरु सेवा करेंगे ये होगा तो हम करेंगे सेवा नहीं तो नहीं करेंगे तो ये कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए कोई कंडीशन रहे तो आपका जिंदगी में वो दिव्य वस्तु प्राप्ति करना संभव नहीं बिल्कुल संभव है। तो सचिदानंद और उपाय हो चित आनंद चित्त आनंद मतलब नित्य स्थिति करने वाला रहने वाला हैं और चित मतलब चिन्मय है और प्राकृत मतलब है, है मेटेरियल नहीं है बहुत सारे साइंटिस्ट मोहल्लों में हल्ला मच गया साइंटिस्ट लोगों में बहुत रिसर्च चल रहा है आपको पता नहीं आप देखते नहीं हो विचार नहीं करते हम ये सब करते कर, क्योंकि हमारा काम ही था हमारा काम पहले ही हमारा ये सब इंटन पहले से ही था ना साइंटिस्ट लोगों का साथ चलते वो कैसे क्या करे कैसे करे ये सब ये जो भूत है भूत प्रेत अब भूत प्रेत के बारे में ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन जो है इस देश में कितना सारे रिसर्च हो रहा है भूत और पेत के बारे में सिर्फ बूथ पे एक एक चीज का बारे में रिसर्च होता है विदेश में और साइंटिस्ट लोगों में ये बोल गया मैंने महाराज आदमी मर जाए तो आत्मा क्या बोल के कुछ है बेकार मर बिट जाए तो हो गया खत्म लापड़ा खत्म हो गया मर गया तो हो गया तो आत्मा काहे को आत्मा कहां से आया तो साइंटिस्ट लोग अपना विचार को बहुत विचार किया और मानने के लिए तैयार हो गया जो आत्मा बोल के कुछ चीज है किसी जीवात्मा मारने का टाइम में उसको शीशे का कमरा में घुसा दिया बिल्कुल शीशे और देखा जो आत्मा निकल गया जो मर गया तो जो शीशा जो फट फट गया फट के निकल गया साइंटिस्ट बोले तो अजब तो की बात है आत्मा निकल गया शीशे के कमरे में घुस गुश दिया घुसा दिया मुर्दा को ये जो मरणशील आदमी को लेकिन आत्मा जब निकल गया शीशे का जो चीज शीशे फट कर एकदम निकल गया तो अंतिम में साइंटिस्ट लोग बोला ये हर हालत में संभव है क्योंकि एक वस्तु विचार करो तो उसका उसका जो अपोजिट वस्तु है वो भी है है ना जैसे दिन है तो रात जरूर है अच्छा है तो बुरा जरूर है जो भी किस चीज ढूंढो उसका जो एंटोनिम सेनोनिम एंटोनिम आता है ना यह शब्द है उसका विपरीत अर्थ है वह है जगत में है तो साइंटिस्ट लोग अंतिम ये सिद्धांतों में आया जो प्राकृत वस्तु है मेटेरियल वस्तु है मेटेरियल चीज साइंटिस्ट लोग बोले जब मैटर है तो जरूर एंटी मैटर जरूर है एंटी मैटर फॉलो माई पॉइंट साइंटिस्ट लोग ये शब्द बताए जब मैटर इज देर देन एंटीमेटर मस्ट भी दिया जब मैटर है वस्तु है वस्तु का विपरीत जो है वस्तु का विपरीत क्या है चिन्हय है ये मैटर है मैटर का ऑपोजिट है चिन्हय है साइंटिस्ट को बोला देखो जब वस्तु है मैटर है मैटर का जो विपरीत अर्थ जो है एंटीमेटर मस्ट भी दिया बट वी कैन नॉट रियलाइज इट परफेक्टली मैटर जो है तो एंटी मैटर जरूर है लेकिन हमारा समझ में नहीं आ रहा वो कैसा चीज है और साइंटिस्ट आइंस साइंस तो डायरेक्ट बता दे आई वांट टू नो गॉड थॉट ईश्वर का भावनाएं सब हम so, जानना चाहते एंड द रेस्ट ऑल आर इन डिटेल्स भाबा एटॉमिक में जाओ साइंस इंस्टीट्यूट में जाओ सोल्ट में केमिस्ट्री डिप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाओ आइंस्टाइन का फोटो उसमें लगा हुआ उसमें लिखा, आई वॉन्ट टू नो गॉड्स थॉट्स ईश्वर का क्या भावना है हम जानना चाहते हैं हम जान नहीं पाए बहुत सारे बातें हैं तो ये जो चिन्ह है चित्त चित्त भावना को जबरदस्त आपका दिल में भावना को बैठना बैठाने के लिए यह सब बात हम बोला तो सत्य है नित्य स्थितिवान चीज जो है चित्त जो है चिन्हय है मैटर नहीं है एंटी मैटर जो दुनिया का चीज देख रहे हो ना सारे ये सारे जो दुनिया में देख रहे हो ये अपरागिक जगत का विकृत प्रतिफलन है इसका हम दशम स्कंद का जब भगवान का चिन्मय लीला व्याख्या करे तब तो हम उठाएंगे बात को ये जो मेटेरियल जगत है इसमें सारे जो घूम रहे है सारे मेटेरियल जगत है This material world is the perverted reflection of that transcendental world. ये जो जड़ जगत है सब देख रहे हो घूम रहे हो मजा ले रहे हो ये मजा वो जो देख रहे हो ये प्रमाण दे रहा है कि तुम्हारा अपरागिक जगत में एक दुनिया है जिसका बारे में तुम्हारा कोई खबर नहीं है अपरागिक जगत में ऐसा ही आनंद है इसका खबर तुम्हारा पास नहीं है तुम जो आनंद लेके बैठे हुए वो ये आनंद आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसु ये नासवन है ये नासवान है इसलिए भगवान गीता में साफा बता दिया देखो ये ही संसपर होगा भोग गीता में भगवान बताया क्या बताया जे ही संसपर सजा भोग दुख जनवते संस्पर्श सजाव होगा दुख जन एवते आद्यंत बंत कंतियो नौते सुमते बुदा दो इंटेलिजेंट दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट अंग्रेजी में बताए हु परफेक्ट जो लोग वास्तव बुद्धिमान है वो कभी भी दुनियादारी का चीज को भोगने के लिए दौड़ते नहीं जो जो वास्तव बुद्धिमान है वो तो कभी कभी दुनियादारी का चीज को भोगने के लिए दौरेगा नहीं वो जानते हैं महाराज आज मजा होगा लेकिन काज रोना पड़ेगा। इसे भगवान गीता में साफा बता दिया क्या भले जे ही संस्पर्श सजा भोगा दुख जने एवते आद्यंत बंतु कंती नौते सुमती जो तुम भोग में लगे हुए हो जड़जगत का आदमी मेटेरियल इंजॉय मेटेरियल जो एंजॉयमेंट है धन दौलत को धन दौलत को इकट्ठा करना इसी को ही सर्वोच्च मान के बैठे हुए हैं इसी ये जो आनंद है इसी को ही सर्वोच्च सबसे बड़ा ये चिंतन करके बैठे हुए हैं और इस चिंतन को चेंज करें कैसे हम दुनिया का जितना सारे आदमी हैं हजारों लाखों करोड़ों सबका चिंतन खाओ पियो जियो एंजॉय योर यही फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर लाइफ खाओ पियो जियो एंजॉय योर ये फॉर्मूला है लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा दिन तक रहेगा ना यू आर फुलिश तुम्हारा ये फॉर्मूला है ज्यादा दिन तक जाएगा नहीं फॉर्मूला का चेंज करो ट्राई टू चेंज योर जाओ विचार को सुनो स्तव वस्तु है जिस जिसको तुम सत् सच्चा समझकर बैठे हुए हो जिस चीजों को आप सच्चा समझ कर बैठे हुआ हो ये सच्चा नहीं है भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समीप हो पाती एक तो छोटी सी किताब ये छोटा पतला बुकलेट लेट ट्रूथ रियल एंड ट्रूथ रियल एंड अपर छोटी सी किताब इसके बारे में का चर्चा करेंगे हम सच्चा दो किस्म का होता है एक वास्तव सत्य एक सत्य तुम जो सत्य सच्चाई का तुम बोलते ये सच्चाई है महाराज हां सच्चाई है लेकिन अपर ट्रुत तुम जो आपेक्षिक शतो में घिरे हुए हो ये सब आपेक्षिक सत्व है आपेक्षिक सत्य अपर ट्रुत लेकिन वास्तव सत्य नहीं अपर ट्रुथ का हम बहुत सारे शिक्षित समाज में व्याख्या किए अपर ट्रुथ कैसा है बजे राजधानी एक्सप्रेस जा रही और ये दूसरे ट्रैक इसमें दुरंत एक्सप्रेस एक ट्रेन में तुम बैठी हुई हो एक ट्रेन में हम बैठे और ट्रेन एक ही स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर दो बगल वाले ये ट्रक है ट्रक सीधा अब लगेगा कि स्टैटिक कंडीशन आप भी स्थिर हो आप चलते नहीं आप और हम स्थिर क्योंकि ये भी 100 किलोमीटर है भी एक खिड़की से दूसरे आदमी को देखोगे लगेगा ट्रेन चलती नहीं ट्रेन स्थिर हो गया लगेगा ना लेकिन दूसरा विंडो में नजर डालो तो देखोगे अरे इतना जोर चल रही है ट्रेन लेकिन ये ट्रेन से ये ट्रेन को देखोगे इट सिम्स आई एम नॉट मूविंग द ट्रेन इज नॉट मूविंग स्टैटिक तो साइंटिस्ट को बताया फॉर देट रेफरेंस फ्रेम वो रेफरेंस फ्रेम के लिए इट इज ट्रू जो ए जो ट्रेन है वो जो ट्रेन है दोनों ट्रेन को मिला कर एक रेफरेंस फ्रेम इसको स्केच आउट करो फॉर दैट फॉर दैट रेफरेंस फ्रेम इट इज ट्रू ये ट्रेन से वो ट्रेन को देखो स्टैटिक लेकिन क्यों भले 100 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन का वेलॉसिटी ये ट्रेन का वेलॉसिटी 100 किलोमीटर सो so, 100 किलोमीटर्स माइनस 100 किलोमीटर्स इज इक्वल टू जीरो तुम्हारा भिलोसिटी जीरो हो गया लेकिन जब अगर ऑपोजिट डिरेक्शन में जाए अर्थात ए ट्रेन इस तरफ जा रही है दिल्ली कलकत्ता का था ये 100 किलोमीटर ये 100 किलोमीटर कि कैसा लगे देखा ना कभी लगेगा एकदम पल भर में ट्रेन का पल भर में ये हंड्रेड किलोमीटर ये भी किलोमीटर पल भर में ट्रेन का इतना लंबा चौड़ा ट्रेन है पल भर में गायब हो गया क्यों वहां वेलोसिटी कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर प्लस 100 किलोमीटर पर आवर टू किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रेन इज नाउ 200 किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन का सापेक्ष रिलेटिव में दूसरे ट्रेन का वेलोसिटी है 200 किलोमीटर पर आवर र आप जो रिलेटिव रिलेटिव वर्ल्ड में हो इसमें घर द्वार है जितना संपत्ति है पोती पोता है जितना सारे हैं सब रिलेटिव है इससे छुटकारा मिलने का कोशिश कर नहीं तो करोड़ों जन्म में ठाकुर जी मिलेगा किस स्वीकृति मिलेगा और वैभव बढ़े ठाकुर जी अगर चाहिए तो सालगाम लेके भागवत जी लेके तुलसी लेके गंगा जी में गंगा जी का पानी लेकर प्रतीज्ञा करके बोलो कि हमको ठाकुर जी चाहिए बोलो किसका हिम्मत है सालगाम हाथ से हाथ में लेके बोलो ठाकुर जी हम हम हमको चाहिए ठाकुर जी नहीं तो हमारा कुष्ट हो जाएगा हाथ में पकड़ कर बोले झूठा बोले तो कुष्ट हो जाएगा आ, बहुत सारे सुंदर सुंदर कहानियां हम बताएंगे राजा कुलो शेखर साउथ इंडिया दक्षिण भारत के बड़ा राजा है उसका कहानी सुनो हैरान हो जाओ पागल बन जाओ राजा कुलु कुलू का कहानी हम बताएंगे अभी हरिकथा चलते चलते उसका बारे में आप हैरान हो जाएंगे पागल हो जाओगे इतना आनंद इतना बड़ा राजा है इतना एट द सेम टाइम इतना बड़ा भक्त है तो ये जो चर्चा चल रहा था इसमें थोड़ा बहुत कर सका हम आज ये सच्चिदानंद और इसमें ये व्याख्या जो है सत्य मतलब नित्य स्थितिशील नाशवान नहीं है और चित मतलब चिन्मय है मैटर और एंटीमेटर जो अब बताया साइंटिस्टों को बताया एंटीमेटर वो लोग नाम दिया एंटीमेटर और हमारा शास्त्र का नाम है चिन्मय जो साइंटिस्टों को बताया एंटीमेटर दैट इज एक्चुअली चिन्मय मैटर मीन मैटर एंटीमेटर एंटीमेटर मतलब चिन्मय है वैज्ञानिक ने बोला है हमारा नजर में नहीं आ रहा है बट इट इज देयर हंड्रेड है अभी हमारा गवेशा का अंदर आया नहीं क्योंकि गवेशा का माने क्या है महाराज गवेशा रिसर्च गवेशा का माने क्या है कोई अगर व्याकरण पढ़ा हुआ है तो गवेशा जो, जो है इस शब्दों को सेपरेट करो सेपरेट करके संधिविक्षेत्र जो व्याण पढ़ा है वो जानता है गौ युक्तोश्वना गौ युक्त ऐश्वणा मतलब गौ युक्त ऐसा इज इक्वल टू गवेशा गवेश शब्दों को स्प्रिट आप करो करके दो शब्द आएगा एक तो गो प्लस एषणा मिलाकर एक शब्द होगा गवेशा ये कहां से आया गो मतलब अपना इंद्रिया जितना सारे सेंस होकर हैं चोख है नाक है कान है हैं यहां तक कि मन को भी हमारा शास्त्रोकारों ने मन को भी एकादश इंद्रियों बताया एकादश इंद्रिया इट इज द इलेवेंथ इंद्रिया सेंस ऑफ गड जब भी मोन को देखा नहीं जाता लेकिन वो है देट इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल जितना सारे इंद्रिया है उससे सबसे बड़ा पावरफुल है ये मन ये मन को बस में लाओ पहले भजन करोगे करोगी भजन करोगी तो पहले ट्राई टू तो गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड भजन का पहला पदक्षेप है फास्ट स्टेप भजन का भजन का पहला कदम है क्या कदम है बोले आप क्या करो मन का ऊपर विजय लाभ करने की कोशिश करो तुम्हारा जो मन है वो पागल मन है पागल ये मन को चेंज करो बस में लाओ तो पागलपंथी सारे खत्म हो जाएगा तुम्हारा You can discover that you are a mad. बाद में तुम स्वयं बोलोगे हम पागल था कितना सारे भक्त लोग बोला महाराज हम तो पहले पागल था अब तो गुरु वैष्णव का संग करके अब समझ में आया मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं क्या हूं यह समझ में थोड़ा आया अब मेरा पागल पंथी सारे समाप्त हो गया तो चीद जो है चिन्ह है सचिद आनंद जो है जहां सत है चित है वह आनंद जरूर रहेगा वो बोलने का जरूरत नहीं जहां सत है जहां चित है वो आनंद के बिना नहीं रह सकता आनंद मतलब अगर आनंद किसको बोला जाता है आन, जो वेदांतों में हम कितना व्याख्या करें यहां तो कोई वेदांती है कि नहीं मास्टर जी थोड़ा पढ़ा होगा होगा मास्टर जी बहुत पड़ा हुआ है पढ़ा लिखा किया और वेदांति कोई है कि नहीं हमको पता नहीं तो बताने से बेकार हो जाएगा वेदांतों में बताया आनंदम, ब्रह्मो। ब्रह्मो बोले आनंदम ब्रह्मो। ब्रह्म ब्रह्म किसको बोला जाता है बोले आनंदम ब्रह्म आनंद ही ब्रह्म अरे आनंद ब्रह्म है तो इसी आनंदों को तुम पागल हो इसको निराकार स्थापित करना चाहते हो हाउ इज दट पॉसिबल जो आनंद को ब्रह्मो आनंदो आनंदो कोई आधार के बिना आनंद कोई आधार के बिना प्रकाशित हो सकता आनंद की आसमान में रह सकता आनंद जो चीज है ये जो एक आधार के ऊपर प्रतिफलित होता है तुम्हारा शरीर है इसका ऊपर इसका अंदर में जो आनंद हो जाए उसका एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारा अंदर में आएगा हम बोलेगा वो आनंद कर रहा है देखो तो आनंद जो है इसका जो एक्सप्रेशन है इसके लिए तू कोई माध्यम चाहिए ये ठाकुर जी है जिसको वेदांतों में बताया आनंदम आनंदम ब्रह्म यही ठाकुर जी है आनंद ब्रह्म आनंद माला माल हो जाओगे तुम तो ये ठाकुर जी का कथा या प्राग जगत का भगवत कथा सुनते सुनते पागल हो जाओ इतना आनंद है इसमें तो सचित आनंदमय रूपी सचित आनंद तीनों सिंटम है जो जहां सत है जहां चित है ता आनंद जरूर है सचिद आनंदमय है इसका बारे में हम चर्चा करेंगे कल और एक बात है विश्वत्पतवादी हेतबे हेतबे विश्वत्पतवादी हेतबे विश्व का जो कारण है जस्मिन इदम जतोश्चेदम जेनेदम इदम सयम, है ना कहा है कहां है ये जो हम बताया कहा है गोजेंद्र मोक्ष वेदांत तो का सूत्र है जसमीन ईदम जदोषम जेने दम जब ईदम संयम जहां हुई थे विश्व हुआ है जहां से विश्व आया है जहां से विश्व स्थिति है विश्व जहां पर समा आएगा वो सारे कारण जय द सिंगल कॉज इज देर बिहाइंड दिस मिस्ट्री पीछे एक कारण है ये द सिंगल रीजन उसी का नाम है अद्वय ज्ञान तो। इसी का बारे में बताया सचिदानंद रूपा विश्वपि तबे तपत्र श्री कृष्ण नम वांछ कल्पत सिंधु पथितान पावन श्रम नम काल से जल्दी आया करो जैसे कथा को सही ढंग से पेश कर सके और समय दिया करो सारे फेंक दो ये जिंदगी में अनोखा सुजोग आया है सारे फेंक दो और समय लेके आओ ज्यादा चर्चा हो जाए तो ज्यादा रहस्य कम खुल सके ठाकुर जी का कृपा से आप लोगों का कृपा भी होगा हमारा ऊपर तब तो प्रवचन होगा वा छवश्य के पास सिंधु भविष्य पति ता भविष्य में नमो